तो छठे स्कंद के अंत में इंद्र किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का समर्थन पाए उसको सुनकर परीक्षित महाराज के मन में यह संशय उत्पन्न होता है और सप्तम स्कंद जिसका विषय है ऊती दस मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बताए भागवतम के अत्र सर्ग विसर्गस् स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति तो ये दस टॉपिक्स में सातवां स्कंद का टॉपिक है ऊती छठा स्कंद जो हमने अभी देखा उसका टॉपिक क्या था पोषणम पोषणम शब्द का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार पालन पोषण करते हैं जैसे कोई पिता अपने शिशु का क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गलती क्यों ना करे माता पिता कभी उसको तिरस्कृत नहीं करेंगे तो हर प्रकार के कष्ट और दुख भक्त अगर भगवान को दें फिर भी भगवान निरंतर उनको संरक्षण करेंगे इसका अर्थ है पोषणम तो चाहे व्यक्ति कितना भी पापाचार क्यों न करे अगर उसका कृष्ण कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व के साथ श्लेष्ठ संबंध हो गया तो भगवान का संरक्षण गारंटीड है तो इसलिए अजामिल हर प्रकार के पाप कार्य किए लेकिन केवल नारायण के नाम से वो जुड़ गए बच गए उसके पश्चात इंद्र इंद्र ने इतने लोगों की हत्या की विश्व की हत्या की इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया ये सब अक्षम्य अपराध है एक दृष्टि से लेकिन क्योंकि वो कि भगवान श्री कृष्ण की ओर से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रशासन देख रहे हैं इसलिए भगवान ने कहा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कृष्ण सेवा अगर कोई इस तत्व को पकड़ ले कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा तो कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा के तत्व को कोई पकड़ ले तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे मैं उसको संरक्षण दूंगा अर्थात कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति कभी निष्कासित नहीं किया जाता कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता कृष्ण हमेशा उसे स्वीकार करेंगे और उनको संरक्षण देंगे तो तत्पश्चात फिर चित्रकेतु महाराज की कथा वृत्रासुर की कथा और फिर आते हैं हम अंत में किस प्रकार दीति के साथ आदान प्रदान हुआ तो इन सभी कथाओं में एक कॉमन थीम क्या है पोषणम अर्थात कृष्ण अपने भक्तों को कभी तिरस्कृत नहीं करेंगे कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि जब हम भक्तों के संग में सेवा करें वैष्णवों को हम सेवा में नियोजित करें तो इसलिए हमेशा देखा गया है कि वैष्णव समाज में प्रशासन करना पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्रस्ताव है क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय को बहुत प्रिय है और वैष्णवों के हृदय को चोट पहुंचे तो भगवान को बहुत चोट पहुंचती है और प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण अनुशासन नियम पुरस्कार दंड इत्यादि तो अगर वैष्णवों की जब संस्था चलती है और उसमें प्रशासन निर्धारित करना हो तो यदा कदाचित इच्छा न करते हुए भी हमारे बातों से व्यवहार से निर्णयों से कोई न कोई वैष्णव का हृदय विदीर्ण होता है उसको चोट लगती है तो उसका घातक परिणाम प्रशासक को अवश्य प्राप्त होगा चाहे वो शत प्रतिशत कार्य कृष्ण के लिए क्यों नहीं कर रहा हो लेकिन अग्नि में हाथ डालो तो जलेगा हाथ तो इसीलिए वैष्णव समाज में प्रशासन करने वालों का मॉर्टैलिटी रेट बहुत हाई होता है एडमिनिस्ट्रेटर तो ऍडमिनिस्ट्रेटर है वैष्णव समाज मे एडमनिस्ट्रेशन करेगे व अवश्य मरेंगे क्यो वैष्णव को कोनज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आसान कार्य तो इसलिए बहुत विचार करके सावधानी के साथ करना चाहिए और इस बात को जान के कि जैसे फायर ब्रिगेड में कोई आदमी उतरा है तो समझता है कि आग के साथ खेल रहा है उस जानकारी के साथ करना चाहिए तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है पोषणम शब्द का अर्थ ही है कि भगवान अपने वैष्णव भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं और उनको हर प्रकार से संरक्षण देने के लिए तैयार हो जाते हैं और छठे स्कंद में ये संपूर्ण श्रृंखला हमने देखा कैसे वैष्णव भक्तों को भगवान संरक्षण देते हैं अपने ही शिशु की भांति हाँ सरकार नागरिकों की सेवा करती है लेकिन नागरिकों की सेवा करते समय एक निर्विशेष भाव होता है कोई व्यक्तिगत रूप से सरकार का हृदय कोई नागरिक नहीं जीतला जीतता वो नियम के अनुसार हाँ ये हमको करना है वो करना है दायित्व निभाना है लेकिन भावना विहीन प्रशासन होता है सरकार का लेकिन माता पिता का शिशु के साथ आदान प्रदान संपूर्ण अनुराग भावना युक्त होता है और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का सामान्य जीवों के साथ निर्विशेष रूप से लेकिन वैष्णव भक्तों को वो अपने हृदय का कलेजे का टुकड़ा मानकर चलते हैं तो इसलिए हार्वर्ड एम करके कोई इसकोन को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर पुरस्कार और दंड के आधार पर ही सब नियम बताए जाते हैं तो इसलिए वैष्णव संग में आकर अगर कोई गलती करे भी तो कभी कभी इसकोन में बहुत कठोर दंड दिया जाता है और उसको वैष्णव समाज से कई बार निष्कासित करता है तो सब करणे पूर्व शास्त्र कोणपूर्वक समजना चढना च आचार्योने कस प्रकार ॲसि परिस्थिती मे कार्य किया समजने बास्तव मे कार्य करणार प्रभुपाद कहते इफ वन परफॉर्म्स गुड साधना एन स्टडीज माय बुक केअरफुली मॅनेजमेंट वल बी एट फिंगर टिप्स तो इस कौन को संभालना हो तो सबसे पहले साधना श्रेष्ठ होनी चाहिए और प्रभुपात के ग्रंथों का गहन ज्ञान होना चाहिए अन्यथा हम लोग बाहर के दुनिया के नियमों को वैष्णव समाज के परिवेश में लागू करने का प्रयास करेंगे और अपना ही गड्ढा कबर खो तो इसलिए पोषणम ध्यान से देखिए कैसे भगवान किस बात को महत्व देते हैं और किस बात को नेगलेक्ट करते हैं किस बात को महत्व देते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए प्रयास आरंभ किया कि नहीं ये महत्व का मुद्दा है एक बार भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा आरंभ कर दी उस बात को भगवान अत्यधिक महत्व देते हैं और उसके पश्चात सेवा करते करते अगर उससे कुछ गलती हुई तो भगवान एक स्नेहिल पिता की भांति वात्सल्य भाव से युक्त उस भक्त को सुधार करने के कई कई मार्ग बताते हैं और अवसर देते हैं लेकिन इसकॉन में कई बार प्रशासक ऐसा नहीं करते न सुधरने का अवसर देते हैं न उस व्यक्ति को उसके गलती को समझने का अवसर देते हैं न उसको कुछ बोलने देते हैं सीधा गाली और गोली चला देते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है समझना कि सुग्रीव बहुत समय तक रामचंद्र जी की सेवा उपेक्षा करके केवल अपने पत्नी और परिवार के साथ लीला रमण कर रहे थे इंद्र तृप्ति में चूर थे रामचंद्र को बहुत क्रोध आ रहा था और क्रोधावेश में आकर लक्ष्मण को कह रहे थे लक्ष्मण अगर सुग्रीव ने मुझे ये पहले से ही आश्वासन दिलाया है कि वो मेरे साथी बनेंगे संगी बनेंगे और रावण के साथ चढ़ाई में वो संपूर्ण समर्थन करेंगे लेकिन माल्यवंत पर्वत में बैठ वर्षा ऋतु के चार महीने लगभग पूर्ण होने को आए वर्षा ऋतु में वर्षा होते हुए एक एक बूंद को देख मुझे केवल सीता देवी की अविरल छलकती हुई अश्रुधारा स्मरण हो रही है तो मेरे मन में यह प्रश्न है कि क्या सुग्रीव अपने दिए गए वचन और अपने दिए गए सेवा को याद किए हैं कि नहीं अरे हमारे सामने सुग्रीव ने दीक्षा ली और दीक्षा के समय सुग्रीव ने यह व्रत लिया मैं ये फलाना फलाना नियम पालन करूंगा राम की सेवा में लगूंगा बडी बडी तो बाहेर गेले का अनुसार कार्य करते हु नाही दिख रे तो लक्ष्मण मे कहता की तुम तुरंत जागिरी मेकर राजमहल प्रासाद मे जा संधेश देकुचता पंथा ये न, न वॉलीी हतोगत समय तिष्ठ सुग्रीव मां वली हत मनवगा येचार दे दो हे सुग्रीव तुमको इस बात का स्मरण रहे कि जिस मार्ग के माध्यम से हमने वाली को मृत्यु के द्वार भेजा था वो द्वार अभी भी खुला है वो मार्ग अभी भी खुला है जाके उसको संदेश दे दो लक्ष्मण कहते संदेश क्यों मार ही डालता हूं तो भगवान कहते नहीं नहीं मारो मत केवल संदेश दे आओ तब जाते हैं लक्ष्मण जी संदेश देकर फिर सुग्रीव पश्चाताप करते भगवान के पास आते हैं तो भगवान की प्रतिक्रिया गौर करने योग्य है कि प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सेवक के द्वारा की गई गलती को क्षण भर में क्षमा कर दिया उनको स्वीकार किया आलिंगन किया और उन्हें स्वीकार करके क्षमा करके उनको फिर सेवा में लगा दिया और फिर उनको वानरों का राजा के रूप में नियुक्त किया प्रश्न उठता है जिस व्यक्ति ने चार महीने तक प्रभु रामचंद्र जी की सेवा को पूरी तरह भूल गए उसको क्यों नियुक्त किया गया तो इसलिए यहां पर इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है यह इसलिए क्योंकि रामचंद्र जी अपने सेवक के सेवा भाव को देखते हैं और सेवक के द्वारा कई गई गलतियों को असीमित मात्रा में क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं तो इसलिए ये वैष्णव संघ कॉरपोरेट नहीं है और इसलिए दोनों में नियम बिल्कुल भिन्न भिन भिन्न चलते हैं जो कुछ भी संस्था को चलाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है वो करनी चाहिए लेकिन साथ साथ अगर वैष्णव कभी गलती करे तो उसके साथ व्यक्तिगत रूप से किस तरह सुधार का अवसर दिया जाए ये कुछ लोगों को उनके साथ ऐसा आदान प्रदान करना आवश्यक है तो इसलिए ये छठे स्कंद से हम पोषणम जो विषय है इस पोषणम विषय को लेकर हम समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि वैष्णवों ने कुछ गलती की और प्रश्न उठा कि इनको क्षमा करें या दंड करें क्या करना चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में छटा स्कंद एक बार पढ़ लिया जाए और तब भगवान की प्रेरणा से भगवान जैसी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति तेषा सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तो इसलिए कई बार निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता बहुत विवेक शक्ति और वो विवेक शक्ति बहुत अधिक प्रार्थना और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अगर किसी को प्रशासन करना हो तो वो शास्त्र के आधार पर साधना के आधार पर सेवा के आधार पर वैष्णवों को संतुष्ट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके प्रार्थना से युक्त हृदय से जब हम निर्णय लेने का प्रयास करेंगे तब भगवान उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है अंदर से प्रेरणा देंगे तो बिना सेवा के आशीर्वाद के प्रार्थना के उचित विवेक शक्ति संभव नहीं और बिना विवेक शक्ति के केवल किताबी ज्ञान या बाहर की दुनिया के न्याय का ज्ञान आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगा आप कुछ ही समय में माया के जंजाल में फंस हरे कृष्ण आंदोलन के ही अपराधी बन जाएंगे तो यहाँ पर छठे स्कंद में ये वर्णन आया है पोषणम का आगे अब प्रश्न उठता है बड़ा सुंदर क्वेश्चन वंडरफुल क्वेश्चन कनेक्टेड टू भगवान भक्ति अन भक्त साधु पृष्ट महाराज साधु पृष्ट महाराज हरेशरितमद्भुत यगवत माहात्म्यं भगवद्क्तीवर्धनं तो यहां पर महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं हे परीक्षित साधु पृष्ठम बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है हरेश्चरितम अद्भुतम हरि का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम इस प्रकार के प्रश्नों से भगवान भागवत भक्ति इन तीनों के श्रद्धा बढ़ती है सा श्रद्धान सेवर्धम विरक्तिम्र करो हरेर्पदास्मृति निर्वृत समस्त दुखाप्यय आशुधत्ते भगवान श्रीकृष्ण की कथाओं का ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करने के परिणामस्वरूप हृदय के भीतर हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा आस्था भक्ति का भाव बढ़ता चला जाएगा विरक्तिम्यत्र करोति तुंस और इस भौतिक जगत के भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति आकस्मिक अनासक्ति जागृत होगी हरेर पदानुस्मृत निवृत समस्त दुखाप्यम और जो इस भौतिक जगत के महान दुख के विशाल सागर में हम निमग्न हैं उससे शन शन हम उठने लगेंगे इसलिए इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है भव सागर सागर से तुलना की गई है क्यों क्योंकि सागर का जल क्या होता है नमकीन तो हम लोग वाटर के कॉन्फ्रेंस में कई बार जाते हैं गोवर्धन इको विलेज को रिप्रेजेंट करके तो उसमें एक प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा था कि आप में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंटेज खारा पानी है और कितना परसेंटेज मीठा पानी है तो पूरे विश्व में 97.5% पानी सॉल्टी है ओशन वाटर और केवल 2.5% वाटर मीठा है तो इसलिए इससे एक उपमा हम ले सकते हैं कि जीवन में भी हम लोगों का सुख दुख का परसेंटेज कई बार कलयुग में ऐसा ही होता है और ये 2.5% जो स्वीट वाटर है उसको अगर लिया जाए तो उसका 99.7% ग्लेशियर में है और जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर में है समझ रहे हैं तो इसलिए आपके पास बचता है 0.3% जो आप जितना नदी और तालाब और सरोवर वगैरह देख रहे हो दैट इज 0.3% थ्री परसेंट ऑफ दिस टू तो इसलिए अगली बार जब फ्रेश पानी कहीं से दिखे थोड़ा सलाम कर देना क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि कितना रेयर कमोडिटी है क्योंकि जहां भी देखते हैं, अपने को पानी मिल आपण कोणी तो इसलिए बहुत दुर्लभ है और वैसे ही भौतिक जगत में संतोष सुख भी यो उतनाही परसंटेज में मिलता है तो यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं, कि किस प्रकार हम भगवान भागवत भक्ती कोमज सकते हैं। तो इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्मय बड़े प्रसन्न होते हैं और महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित ऐसा ही प्रश्न कि भगवान क्या भक्त और सुर देवताओं के साथ पक्षपात करते हैं अथवा नहीं ऐसा प्रश्न महाराज उदिष्ठिर ने राज यज्ञ के समय शिशुपाल के वध के पश्चात नारद मुनि के समक्ष रखा आप लोग जानते ही हैं शिशुपाल जी भगवान के रिलेटिव थे कजिन थे और बचपन से उनको आदत थी कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक द्वेश था जैसे हम लोग करते हैं साधना भक्ति साधना भक्ति अर्थात कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं तो जबरदस्ती कर करके धीरे धीरे हम लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे फिर आते हैं रागानुग भक्ति राग अर्थात स्पॉन्टेनियस तो वैसे शिशुपाल आते थे असुर, मतलब कृष्ण के प्रति एक स्पॉन्टेनियस द्वेष था ऑटोमेटिक पूरा स्पंज भरा हुआ था थोडा दबाव तो पूरा निकलेगा बाहर, तो ये थे शिशुपाल जी अब उनको भगवान ही प्रेमवश कियाही कि सौ गाली तक माफ सौ गाली देंगे क्षमा करेंगे लेकिन उसके बाद एक और गाली दें तो मैं समाप्त कर दूंगा तो शिशुपाल जी जब भी गाली देते थे हिसाब बराबर रखते थे कितनी गाली हुई क्योंकि जान प्यारी थी तो बराबर सौ के पहले वो बंद हो जाते थे नियंत्रित कर लेते थे लेकिन जब राजूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्ताव दिया कि अग्र पूजा कृष्ण की होगी अब उनके हृदय में जो द्वेश की भावना थी वो एक वेगवती सरिता किस प्रकार डैम को फोड़ के निकलती है वैसे उनके आत्मसंयम और नियंत्रण को तोड़कर विस्फोट करके बाहर निकली और उस दिन जो उत्साह के साथ उन्होंने गाली देना आरम्भ किया आवेश में आ गए और भूल गए गिनती रखना नहीं तो उनका नॉर्मल गाली देने का प्रोसीजर बहुत ऑर्गेनाइज था बराबर 90-91 में स्टॉप हो जाते थे और उकसाओ फिर भी बोलते थे नहीं, नहीं नहीं बस हो गया आज का कोटा पूरा उस दिन सीमा पार क्रोध आ गया और वो भूल गए और फिर ऐसे बरसे कि सौ गालियों के ऊपर जब हो गया तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिए और सुदर्शन चक्र को लेके उठा के उनका गला काट डाले और जैसे ही उनका गला कट गया उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त हो गई और सभी लोगों ने अपने गर सभे लोगोने आपण नेत्रो शिशुपाल को मुक्ति मिल गई भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योजना बनायी कि उनका सुदर्शन चक्र इतने से चला कि एक बूंद रक्त भी नीचे स्पर्श नाही कियाज के मंडप को प्रदूषित नाही किया अप देखे युधिष्ठिर महाराज आपना राजसुयज्ञ कर राजसुयज्ञ का अंतिम परिणाम होगा कि युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा अगर कोई सत्ताखोर हो तो निरंतर कल्पना करता रहेगा कब वण आय जक्रवर्ती सम्राट के रूप मेयुक्त हो जाऊ और जब विश्व के सारे सम्राट आ आ करुट मेरे समने चरणो मे समर्पित करे व्यक्ती आपली महत्वाकांक्षा के वशीभूत निरंतर अपने मन के भीतर ऐसे ही स्वप्न देखता रहेगा क्योंकि मन के वेग को नियंत्रित करना कृत्रिम रूप से संभव नहीं तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के मन का एक परिचय इन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का हृदय कितना निर्मल और पारदर्शी था कि कुछ ही क्षणों में जब यज्ञ संपन्न होगा उनको सम्राट घोषित किया जाएगा कियाज का जो अंतिम निर्णय यही है और वो करना चाह रहे थे भगवान कृष्ण को स्तुति कराने कि कृष्ण के भक्त लोक कृष्ण का आशीर्वाद पाकर कृष्ण के ही सहयोग सेस प्रकार साम्राज्य संभालंगे उनके दृष्टिकोण से केवल व कृष्ण केले ही सेवा कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब श्रीकृष्णने अपने सुदर्शन अस्त्र से शिशुपाल का गला काट दिया तो युधिष्ठिर महाराज का ध्यान सीधा कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो गया और वो भूल गए कि यहां पर राजसुई यज्ञ चल रहा है जिसका परिणाम होगा कि मैं सम्राट बनूंगा वो सब भूल गए क्योंकि अगर अगर युधिष्ठिर ऐसे राजा होते जो अपने सम्राट पद कि प्रतीक्षा रहते तो तुरंत मॅटर होणे केलो चलो आगे बढो राजीघ्र अतिशय संपन्न करते हैं। वैसे बीस कुठ रुकावट आई शिशुपलने बा शिशुपल के वधने बहुत रुकावट करी टाइम जालो शीघ्र अतिशय संपन्न करते नाही तर और संकट आय कोधा आज जन मेस प्रकार की चिंता होती है वो चिंता वाणी के रूप मे व्यक्त होती है कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक्टिंग नहीं कर सकता तो इसलिए कहा गया जैसे डॉक्टर लोग एक्सरे मशीन लगाकर देखते हैं हड्डी कहां टूटी है देखते हैं कि अंदर ट्यूमर कहां है कैंसर कहां है अंदर कहां पर रक्त में गंदगी है वो एक्सरे के माध्यम से प्राप्त होता है ब्लड रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है वैसे वैष्णव समुदाय में अगर किसी के हृदय में क्या चल रहा है समझना हो तो उसके वाणी को गौर से देखें किसी के वाणी को देखकर कर परख के उसका मूल्यांकन एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि इनके हृदय के अंतकरण में क्या विचार घूम रहे हैं वही विचार ऊपर कंठ में आकर जीवा के अग्रभाग से हम तक पहुँचेगा तो इसलिए, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में, अगर महत्वाकांक्षा की पूर्ती होती तो उनके वाणी में वही आता लेकिन दूर दूर तक युधिष्ठिर महाराज को राजसिंहान के विषय अनुसंधान नाही था कृष्ण सामने दर्शन दे रेथे कृष्णने लिला की कृष्ण केली रूप गुण इत्यादी मे इतना समाविष्ट हो गे आविष्ट हो गे और नारद को पूछने लगे रे बे भैया ये कृष्ण क्या है क्या असुरो के प्रति द्वेष करते हैं? देवताओं के प्रति प्रेम करते हैं? मे कहमोह सर्वभूतशु लक अगर समोहम है की नाही हैस प्रश्न के उत्तर मे नारद मुन आरंभ करते है हिरणक्षर हिरण्य कशिपूवाला तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि इसकोन में इस लेवल का कॉन्शियसनेस बढ़ाने का प्रयास करें प्रभुपाद जी ने सत्तर साल की आयु में इतनी कसरत की केवल एक दृष्टिकोण से जिससे लोगों के मन के चिंतन का विषय बदले जब चिंतन का विषय बदलेगा तब चर्चा का विषय बदलेगा जब चर्चा और चिंतन का विषय बदलेगा तब जाकर वास्तविक कार्य भी बदलेंगे तो इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के इस बात को सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि आरम्भ के समय जो जय और विजय दोनों भाईगण थे और उन लोगों को अभिश्राप प्राप्त हुआ और उस श्राप के परिणाम स्वरूप वो पृथ्वी में आ गए और उन लोगों ने ऐसी लीला की तो सबसे पहले उनको जन्म मिला हिरण्य और हिरण्याक्ष के रूप में तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग इसकोन से जुड़े हैं। इन सभी तत्वों को समझने के लिए इसलिए कलकत्ता में बंबई में प्रभुपाद ने आरंभ के दिनों में लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम आरम्भ किया वो लाइफ मेंबरशिप के पीछे कारण क्या था प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़े और जुडने के बाद उनके चिंतन का विषय इन के हृदय मे प्रविष्ट हो भक्त लोग कलकत्ता मेथे प्रभूपा जी केसी के घर परमंत्रण पायथे भोजन करहेक्त कर उनको प्रसाद खिला प्रसाद खिला खिला बोल खाई और खाई और खाई और वो भक्त खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। उसने जास् बस बस बस लेकिन आई, और लिन और खाई अब अमरिकी को कोंडिन स्टाइल मालूम नहीं था कि भाई, यहां पर तो बोलते रहेंगे, और खाई और खाई तो उनको लगा अरे मैं बोल हा नाही फिरभी व करहेतलब क्या करे तो वेचारे खाते चले गे खाने के बाद, मंदिर मे जे थ्री सी अल्बर्ट रोड मे गे पेट पकड के चिल्ला लगे बोले प्रभू बा मेरे पेटे बहुत दर्द हो रहा प्रभुपादने पच्चीस हो पूरी खाया तो घबरा गो प्रभुपाद कोकता प्रभुपादने महा दूसरा भक्त हसने प्रभुपादने तुम मत हसो तुम पंद्रा खाय फिर प्रभुपादने भारत मेलो जागो के घरो मेन संबंध स्थापित करणे और येबंध स्थापित हम क्यो करहे कर उनके चिंतन के विषय को अपनाने नहीं, अपने चिंतन का विषय उनको समर्पित करने. और सबसे बडी चुनौती अब इस्कॉन के बढते संस्था में मे है कि इतने विविध प्रकार के शक्तिशाली लोगक्त समूह जुड रहेो की भौतिक रूपसेने कार्यकलापो मे बडे सफल रे समृद्ध रे श्रेष्ठ रे तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्योंकि वो लोग भौतिक रूप से सुसंपन्न हैं और शक्तिशाली हैं और सफल हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके विचारों को अपना कर अपने चिंतन के विषय को भूल जाएं। तो इसलिए प्रभुपाद एनओ में एक स्टेटमेंट लिखते हैं नॉट एवरी कैन यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस अर्थात हर व्यक्ति की औकात नहीं कि वो हर वर्ग के सामाजिक वर्ग के व्यक्ति के साथ संग कर सके और फिर अपने चिंतन के विषय को बनाए रख सके इसलिए महाप्रभु ने पंच को भेजा बंगाल में बोला सामान्य जन सामान्य में कथा कीर्तन करो हरिणाम में सबको डूबो लेकिन राजनीति वालों के साथ आदान प्रदान करने के लिए रूप और सनातन को भेजा बोले पॉलिटिशन के साथ सब लोग उठ बैठ नहीं सकते ये लोग खुद पॉलिटिशियन रहे, राज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये लोग ये सब गेम खेल चुके इली आपई और वृंदावन आप जाई क्यकां मुघल लोगो का सपोर्ट लगेगा य सब की बस की बाई तो इलिये बडा महत्वपूर्ण है कॅसे महाप्रभूने आपण मिशन कोड किया अलग अलग लोगों को इस प्रकार सेवाए दी जिससे केवल वो कार्य कर सके, लेकिन कार्य के साथ साथ जब चेतना को रखें, उसको तब सेवा कहते हैं, केवल कार्य चलते रहें और अपनी चेतना भंग हो जाए, चिंतन का विषय ध्वस्त हो जाय तो फिर व केव कार्य कार्यता हैवा नाही बचतीस फिर कई फिर अच्छे अच्छे भक्त लोग शहीद हो जाते हैं, सेवा के जंग में, तो यहां पर परुधिष्ठिर महाराज के चिंतन का विषय है ऐसे चिंतन का विषय अपने चाहिए, जीवन में उतारना है, इतना ऐश्वर इतना साम्राज्य इतनी सत्ता रखते हुय युधिष्ठिर महाराज हर क्षण यही सोच रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण वो कृष्ण के प्रेम में पागल है तो आगे वर्णन आता है कि वाय देर वॉज एनिमिटी बिटवीन हिरण्य कशिपू एन प्रहलाद हे प्रश्न पूछा गया क्योंकि वर्णन आता है हैकी नारदमुनि कहते हैं विधिष्ठिर महाराज को कि हिरण्यकशपू का अपने पुत्र के साथ बड़ा केर हो गया जिसके कारण उस, उनकी मृत्यू हो गई तो युधिष्ठिर महाराज कहते अरे पिता का पुत्र के साथ इतना वैर हा छोटी मोटी खिटपिट तो होती रती हर परिवार में लेकिन इतना वैर की उनके ऊपर आक्रमण और विध्वंस येरण्यकशपू तपस्या करणे लगे और उस तपस्या परिणाम स्वरूप एक एकही दृष्टिकोण सपस्या मैं इतनी शक्ती प्राप्त करूं और भगवान श्री को समाप्त कर सकूं। तपस्या तो दृष्टिकोण सणु भगवान कोराजित करणे दृष्टिकोणसे जपस्या करते व तपस्या तमोगुण रजोगुण सत्वगुण मे शुद्ध सत्व चारों स्तर पर हो सकती है हिरण्य कहते हैं ब्रह्मा जी को देखकर जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं यदि दास्यसी अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भू पर वो कहते हैं कि देखिए वैसे तो आप मेरे सामने प्रकट हुए मैं तो आपकी अहेतुकी सेवा में लगा था लेकिन ब्रह्मा जी अगर आप आ ही गए हो और आप इतने महान हो इतने सर्वशक्तिशाली हो और कुछ देना चाहते हो तो छोटी मुँह बड़ी बात यदि दास्यसी अभिमतान वरान में वरदोत्तम मैं केवल छोटा सा एक वरदान मांगता हूं बहुत बड़ा नहीं भूतेभ्य तत्विस्यो आपने जितने जीवों को निर्माण किया है चौरासी लाख योनियों में मृत्यु माभु वर मेरी बस उनके द्वारा मृत्यु न हो हाँ न्तर बहिर् दिवानक्तम अन्यस्मात्त अपुधे न ना भूमव नामबरे मृत्यु न ना नरेर न मृगैर अपी न धरती में मेरी मृत्यु हो न आसमान में हो न घर के बाहर न अंदर न अस्त्र न शस्त्र न जीवित न मृत किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु न हो बस ये मेरा रवेस्ट तो बडे प्रेम से सेने ब्रह्माजी के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत कर दिया तो करतामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैरे मूढ लोक उष्णो चैतन्य मंगल चैतन्य महिमा या ते जिबे शकल की केवळ महाप्रभू केली पडकर हम उनकी महिमा कोध सकते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कोयला चैतन्य मंगल ज्याार श्रवण नाशे सर्व अमंगल तो जो हमारे हृदय में अमंगलकारी अहंकार युक्त भावनाएं हैं उनसे मुक्त होने के लिए तीव्रता के साथ विनम्रता पूर्वक वैष्णव सत्संग में हरि कथा का श्रवण करना एक अनिवार्य नियम है और इसलिए हम क्यों भागवत सुन रहे हैं क्यों चैतन्य चरतामत पढ़ रहे हैं जिससे कि ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाएं। भागवते यत भक्ति सिद्धांत रसार, आचैन इहा जानी कोरिया उद्धार भागवत में जितना सिद्धांत वर्णन है वो सब महाप्रभु की लीलाओं में भी उन सभी सिद्धांतों का मूल तत्व निष्कर्ष निचोड़ पन्ने पन्ने पर श्लोक श्लोक में अंकित है हमारे सामने प्रस्तुत है तो इसलिए कई बार हम वैष्णव सत्संग के शक्ति को समझ नहीं पाते ये एकमात्र ऐसा संघ है जहां हमारे हृदय के अंदर का अहंकार नष्ट हो सकता है पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठोर वस्तु क्या है डायमंड नहीं स्टील नहीं आयर्न नहीं पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठोर वस्तु है अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार सबसे सूक्ष्म है लेकिन कोई बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको विस्फोटित नहीं कर सकता उसको आँच नहीं लगा सकता न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़िए भगवान की काल शक्ति उसको स्पर्श नहीं कर सकती तो इसलिए वैष्णव समाज में चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो प्रशासन में या किसी प्रकार के नियम पालन में चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो लेकिन वैष्णव समूह की ताकत को हमें समझना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग किन के बीच हैं भक्त लोग विनम्रता विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं इसका अर्थ ये नहीं ये कोई सामान्य लोग हैं ये अगर प्रसन्न हो तो इनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हृदय के भीतर स्थित सबसे कठोर वस्तु जिसे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आंच भी नहीं लगा सकती ये केवल वैष्णवों के संतोष और आशीर्वाद से टूट फूट कर नष्ट होकर चकनाचूर हो सकता है अहंकार तो इसलिए इस तत्व को समझना बहुत आवश्यक है और इसलिए भक्त ठाकुर कहते हैं गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेख अति हीना तो ये हम लोग भजन गाएंगे कुछ समय के बाद कि जब हम वास्तव में भगवान और वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हैं तो शन शनय हमारे हृदय के अंदर का अहंकार नष्ट होता है ये वैष्णव समाज की शक्ति है तो इसलिए कभी भी वैष्णव को देखो तो केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए हम आते हैं भगवान के सामने भगवान को देखने नहीं भगवान के द्वारा देखे जाने के लिए चंद्रिका विषदा अरुण अपांग वीक्षित स्वकारांनाम इबरज सत्वाभ्याम सृष्टी हम लोग जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान जब हम जग दृष्टीपा करते हैं तो भगवान के दृष्टी से ह हृदय अंदर सेवा की इच्छाएं जागृत होती हैवा जब करणे लगते हैर कष्ट होता है परनी होती हैलोग सोचते हैं, सेवा करे की नाही करगवान के मुखमंडल का दर्शन करणारे भगवान के मुखमंडल पर मंद मंद का दर्शन करके, हम लोग समझ जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है दॅट इज वेरी एनक्रेजिंग फॉर द डिबोटी द लॉर्ड्स ग्लॅन्स क्रिएट्स डिझायर एन द लॉर्ड्स एनक्रेजेज द डिबोटी तो इसलिए हम लोग दर्शन जब करने जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को देखने के लिए नहीं जाते डॉक्टर के पास जाके हम यह नहीं कहते डॉक्टर कैसे हैं आप ठीक हैं? अरे वो तो ठीक ही है हमारा गड़बड़ है इसलिए जाते हैं उसी प्रकार भगवान के सामने और वैष्णव के सामने भी इसी भाव के साथ प्रस्तुत होना चाहिए कि मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके द्वारा सेवा में नियोजित होने और शुद्ध होने तो इसलिए एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था मुंबई से लंडन और मेरे पीछे एक वयोवृद्ध महिला बैठी थी मैं जब कर रहा था तो उसको शायद डिस्टर्ब हो रहा था वो मेरे पास आके बोलती है इतना जोर जोर से जब मत कीजिए स्वामी जी बंद कीजिए इसको ये मंत्र बोलना बंद कीजिए तो कुछ समय के वो लोग फ्लाइट पे दारू वारू बाटणे लगे तो एक आदमी पहली बार फ्लाइट मे आंटरनेशनलो दारू बट रहा है, तो इतना खुश होतना पण पी गो पागलो की तर चिल्ला ॲसा चिल्ला लगा, लगा की इंटरनेशनल फ्लाइट ने एस बस है और वसाला कि समज म नाही आहोत वश मे कॅस ला यही महिला जो मेरे पीछे बैठी ती मेरे पास आके है, जी अपने मंत्र से उसको कंट्रोल करो ना मैंने कहा वो मंत्र से मैं खुद कंट्रोल हो जाऊ बडी बा कंट्रोल करेगे तो इसले जो मंत्र हमने प्राप्त किया वेळे इच्छाओे भावनाओद्ध करणे निंत्रित करणे और इस मंत्र के माध्यम से हम लोग वैष्णवों से आशीर्वाद ले रहे हैं मुझे अपनी सेवा में लगाइए हे भगवान की शक्ति हरे सर्व आकर्षक कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए तो इसलिए इस प्रार्थना के ठीक विपरीत हिरण्य कशपू की प्रार्थना है वैष्णव अहंकार का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं हिरण्य कश्यपू अपने अहंकार को और सशक्त बनाकर पूरे ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी ओजस्वी पूजनीय सत्ता शक्ति प्राप्त व्यक्ति बनने के प्रयास में तो इसलिए हिरण्य कशपू साक्षात मूर्तिमान अहंकार के प्रतीक हैं मिथ्या अहंकार के वो प्रतीक हैं तो अब क्या हो रहा है? होम निर्जित ककुप एक प्रयान यथोपजोश भुंजानो नात अजितेंद्रिरण्य कशपू केोक के सारे देवता नियंत्रण करणे शक्ती ब्रह्माजी देपूर्ण शक्ती प्राप्त करली तो कसी मन मे विचार आयगाव कि अगर जिसने हर प्रकारे शक्ती प्राप्त कर करली सत्ता प्राप्त करली जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड का हर विषय वस्तु उपलब्ध उनके चरणों में चूम रहा हो तो ॲसी व्यक्ती कोर किती वस्तू को प्राप्त करण्याची क्या आवश्यकता व सबसे संतुष्ट होशा मे दृष्टी डालो हिरण्य कशपूस वस्तु कोठाकर भोग कर सकते एवढी सेंस ऑब्जेक्ट वॉज अवेलेबल एक राट विषयान प्रियान वो एकमात्र बलिष्ट शक्तिशाली नरेश थे विषयान प्रियान और विषयों के भोग में लीन यथोपजोशम भूंजानु जितना भोग चाहिए कर सकते थे लेकिन न अत्रप्यत अजित्रिया लेकिन उनके हृदय में एक विशाल गहरा अथाह खोखलापन था जिसको वो न समझ पा रहे थे ना उसको ढक पा रहे थे केवल इतने विशाल खोखलेपन के बहुत बड़े गड्ढे में गिर कर परेशान थे यथोपजोशम भूंजानो नातृप्यत अजितेंद्रिया, अतृप्त थे लिंगरिंग डिससेटिस्फेक्शन तो प्रभुपा जी लिखते हैं जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा यत श्रृणवतो अपैति अरतिर्वित सत्व च शुद्ध्यति अचिरेण पुंस भक्तिम हरउ तत्पुरुषे चख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत भागवत वर्णन करता है कि कृष्ण कथा सुनने के पांच परिणाम है आप लोग शांति से बैठकर प्रेम से बैठकर कथा सुन रहे हो कितनी तल्लीनता के साथ सीरियसली कथा सुन रहे हो आपके इस श्रवण के प्रति लगन को देखकर मेरा भी कोरासाह बढ रहा है और लग रहा है कि बजे क्या रात के बारा बजे तक है। लेकिन नहीं सुनाएंगे चिंता मत करो <laughs> तो यहां पर पांच प्रमुख परिणाम कथा के क्या बै श्रीणवतो आप कथा सुनते जाने पर कथा सुनने के परि अरती डिस्टेस्ट चला जाता है क्योंकि सुन की जब आदत नाही रती जे राधानाथ महाराज लक्चर देहा परे वृंदावन मे दो हजार कोणसाजार तीन का यात्रा दो हजार एक का यात्रा ला लेक्चर देबे नऊ बजे स्टार्ट सिक्स गोस्वामी केर फोगला आश्रम मे साढ़े बारह तक तो हम लोग ने पीछे प्रसाद लगाना स्टार्ट कर दिया अब हमको लगा साढ़े बारह हो गया तो मैक्सिमम एक बजे तक चलेगा तो प्रसाद काउंटर के लगाने की आवाज सुनकर कई लोगों का ध्यान वहां चला गया और उन्होंने सोचा कि चलो भाई सही जगह पर खड़े हो जाते हैं तो उन्होंने भी फोगला आश्रम के वो गेट बाहर गेट के बाहर एक पेड़ है वहां जाके बैठ गए ऐसा लगा किसी को समझेगा नहीं क्यों बैठे तो उनको देख के बाकी लोग भी उत्साही हो गए धीरे धीरे सौ दो सौ लोगों की लाइन लग गई और सब गेट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी बोलेंगे प्रभुपात की जय और उसके बाद शुरू होकर हम लोग टूट पड़ेंगे तो एक बजे महाराज ने प्रवचन को थोड़ा विराम देकर पूछा शैलाई कंटिन्यू ये सुन के अब बाकी लोग क्या थे अपने लोग तो ट्रेंड ही है बोलने के लिए हरी बोल महाराज कुछ भी बोले वो हरी बोल ही बोलते तो हरी बोल बोल दिया और मैं ये लोगों को देख रहा था ये दो सो लोग क्या करेंगे वो भी बेचारे हरी बोल बोल रहे हैं दूसरा कोई चारा ही नहीं फिर ढाई तीन बजे वापस एक बार पूछा शैल कंटिन्यू और लेक्चर समाप्त हुआ चार बजे तो इसलिए अब आपको लगेगा हम लोग यात्रा में इतना जाते हैं, कथा सुनते हैं, इससे क्या हो रहा है कथा सुनने की इच्छा बढती है और अरती डिस्टेस्ट धीरे धीरे समाप्त होता है क्योंकि हर वस्तू कोसमे टेस्ट डेव्हलप होता है तो बिना उसन कि उस प्रति टेस्ट डेव्हलप नाही होगा तो यत श्रृणव तो और अतिर विष्णा तो वित्रष्णा शब्द का अर्थ है कि कृष्ण कथा सुनने पर क्या होता है कि भौतिक तृष्णाएं नष्ट होती है भौतिक इच्छाएं समाप्त होती है और तीसरा सत्वम चुद्ध्यति अचिरे न पुंसा सत्व गुण की वृद्धि होती है चौथा भक्तिम हरऊ भक्ति के प्रति भक्तों के प्रति भक्ति तत्व के प्रति इच्छा जागृत होती है भक्तिम हरव चौथा और पांचवा पुरुषे चख्यम वैष्णव भक्तों के प्रति हम लोगों का एक स्वाभाविक स्नेह उत्पन्न होता है तो जब हम बैठकर एकत्रित होकर कथा सुनते हैं तो उस केवल कथा श्रवण की प्रक्रिया से वैष्णव के बीच एक स्नेहल संबंध स्वाभाविक रूप से स्थापित होता है. तो इसके कारण हर वर्ष कितने वर्षों से महाराज यात्रा जाते हैं और हम हमलो के अलग अलग उत्सवो मेक्चर्स होते है प्रोग्राम्स मेक्चर्स होते है कृष्णेर यला सर्वोत्तम नरली नर बपू याहार स्वरूप तो भगवान श्री कृष्ण की को लिलाओ कोणते हृदय शुद्ध रहता है मुझे याद है कि बहुत वर्ष पूर्व महाराज जन्माष्टमी का एक इतना लक्चर लेक्चर के बालोग आय आश्रम मे धडाम कर गिर के सो गे छे घंटे काही ताकद बची नाही लेक्चर वो दिए थक हम गए और महाराज अंदर प्रवेश कर गए आश्रम में और सब चार पांच लोग तो पूरा खराटे मार रहे थे और मैं सोने जा ही रहा था अचानक महाराज आगे बोले ये क्या चल रहा है इतना मैंने लंबा लेक्चर दिया और उसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे मैंने कहा क्या करे आज जन्माष्टमी का दिन है शाम को सेवाएं बहुत है थोड़ा हम लोग एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं का वो तो ठीक है अभी मैंने इतना लंबा कृष्ण लिला सुनाहाविष्णुली करे हो कृष्ण कथा सुनने पर, उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होणा वास्तव में हमारे बढते हुए भक्ती का परिचय देता है आगे हिरण्य हर प्रकार से अत्याचार करना आरंभ किए और उनके अत्याचार से परेशान होकर सारे देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और निर्वयराय प्रशांताय स्वसुताय महात्म प्रहरादाय प्रहरादा यदा दुर्ये हनिष्यम भगवान विष्णु उनको कहते हैं चिंता मत कीजिए आप लोग सभी अपने अपने स्थान में चले जाइए हिरण्य कश्यपू अपने मृत्यु का कारण स्वयं बनेगा वो निर्वयराय है प्रशांताय है जब ऐसा प्रशांत और बिना शत्रु का पुत्र प्रहलाद के प्रति प्रहरादाय यदा द्रोहियत जब द्रोह करेगा हिरण्य कश्यपू उसकी मृत्यु निश्चित होगी वरोतम बले ब्रह्मा जी ने प्रचंड वर उनको दिए हैं लेकिन वैष्णव अपराध के विशाल सागर में चाहे कितना भी फुर्तीला तैराक क्यों ना हो वो तैर नहीं सकता वैष्णव अपराध के दलदल में वो अवश्य डूब कर मरेगा तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए आप जाइए चैतन्य मंगल सुन यदि पाषंडी यवन सेह महावैष्णव हो तत् मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य तो इसलिए इन कथाओं और कीर्तन के माध्यम से जन सामान्य का चित्त शुद्ध होता हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाय मधाई पर्यत अन्यर का कथा तो महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि जगाय और मधाय से लेकर उच्च, उच्चतम स्तर के पंडितों को महाप्रभु शुद्ध किए अपने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में समाविष्ट किए तो इसलिए अब हिरण्य कश्यपु का आगे का वृत्तांत बताते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि हिरण्य के मन की महत्वाकांक्षा थी कि उनका पुत्र प्रहलाद वो बहुत बड़ा राजनीति में विद्वान बने राजनीति का अर्थ होता है मित्र और शत्रु में दुनिया का विभाजन राजनैतिक दृष्टिकोण क्या होता है कि हम जगत के हर व्यक्ति को इन दो श्रेणियों में देखते हैं क्या ये मेरा मित्र है अथवा क्या मेरा ये शत्रु है तो पिता और पुत्र में दृष्टिकोण का युद्ध छिड़ गया था इट वॉज अ डिफरेस ऑफ ओपिनियन पिता चहते थे की पुत्र दुनिया को मित्र और शत्रु के दृष्टिकोण से देखे और पु की इच्छा थी की मै संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के रूप मेखू हर व्यक्ती कोगवान श्री कृष्ण का अंश के रूप मेखू आपहृत के रूप मेखू दृष्टिकोण का मतभेद था शिक्षा प्रणाली का मतभेद था इसीलिए कहा गया है 1991 में नरसिंह राव ने प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव ने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया तो कहा जाता है भारत में 1991 में लक्ष्मी लिबरेट हो गई लेकिन अभी तक दो तक सरस्वती लिबरेट नहीं हुई क्योंकि शिक्षा प्रणाली अभी भी जनजीरो में बंधी हुई है विश्व में सात बिलियन लोग हैं और ये सात बिलियन लोग में 31% लोग क्रिश्चियन हैं 31%, 23% परसेंट ट्वेंटी थ्री परसेंट मुस्लिम हैं सिक्सटीन एथीस्ट एग्नोस्टिक है फिफ्टीन हिंदू हैं 7.5% बुद्धिस्ट हैं लेकिन आज पूरे भारत भर में आप जो पंद्रह हिंदू अर्थात वन बिलियन पीपल 122 करोड़ लोग और उसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ 100 करोड़ लोगों की हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में आप भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्था में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर हिंदू धर्म में पी नहीं कर सकते यह हमारे देश की दुर्दशा है आप अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुइज्म में पी कर सकते हो लेकिन हिंदुइजम शब्द नाम सुनकर लोग झटका खाएंगे तो इसलिए यह मतभेद है शिक्षा प्रणाली का और पिता और पुत्र और हिरण्य और प्रहलाद के बीच जो मतभेद था यह इस शिक्षा को लेकर हिरण्य लगे पड़े थे भौतिक शिक्षा के पीछे भौतिक शिक्ष, शिक्षा का अर्थ क्या है हाउ टू एडजस्ट सरकमस्टेंसेस बाहर की व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करें परिवर्तित करें सुधारें तो पिता चाहते थे कि बेटा तू केवल परिस्थिति सुधार में ध्यान दे और बेटा चाहते थे नहीं मैं परिस्थिति सुधार में नहीं अपनी चेतना को सुधारने में अपना ध्यान देना चाहता हूं तो इसलिए पिता और पुत्र में इन पॉइंट्स को लेकर मतभेद जो चला लाखों वर्ष पूर्व वो आज भी घर घर में द्वंद्व चल रहा है तो इसलिए श्रीमद भागवत का हर पन्ना आप और हमारे जीवन के हर दिन के मसलों पर कर रहा है और इसलिए इसको टिपणी करचीन ग्रंथ नाही मानकर समस्याओं को समाधान करने के लिए प्राचीन काल में ही संनिहित ज्ञान मानना चहा परिता जे कविचंद्र महाराज किताब वितरण कर अमेरिका मेसने कसं बंदे कोक दि पूचा क्या है बुक में? तो बोले वो बुक का नाम था न बियोड बर्थन डेथे का बुक पढ़ोगे, सो युल गो बन्ड डेथ ॲसा बोलके वो चले गए, दस मनट में पुलिस आ गई और उनको अरेस्ट करली अरेस्ट कर ली. करके जेल मे डा महाराज पूर्ण मॅने क्या किया? तो बोले किसी आदमी ने फोन किया बोला ये मुझे मारना चता बिओन्ड बर्थन डेथ बोला तर लगा मेरको मारने केले यह है कलियुग तो इसलिए कलियुग में लोगों को वास्तविकता क्या है इसको समझाना बड़ा कठिन है तो इसलिए यहां पर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हिरण्य ने प्रहलाद को एक दिन शंड और अमरक के स्कूल में डाल दिया उस समय सबसे प्रसिद्ध कॉलेज था शंड अमरक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसमें जो जाय एम्प्लॉयमेंट गारंटीड था तो सबसे बडे बडे और उनके पुत्र व्हि जा करते हिरण्य कशपू कोर आप बिना कॅपिटेशन फीस केडमिट करड और, और अमर कोस शिक्षा देणे के पश्चात हिरण्य कशपू को लगा थोडा हम इन शिक्षा की प्रगती कोकते है हर पिता के मन में अपने संतान के शिक्षा के प्रगति के विषय में चिंता होती है स्वाभाविक है हिरण्य कशिपू के मन में भी था करोड़ों लोगों की हत्या की थी लेकिन अपने एक शिशु प्रहलाद के प्रति तो विशेष स्नेह था गोद पर बिठाया और बोला बेटा प्रहलाद बता तू अपने शिक्षा में सबसे श्रेष्ठ क्या तत्व पढ़ा है? प्रहलाद महाराज जी उत्तर देते हैं तत् साधु सुरवर्य सुरवे सदा समुद्वेग्नधियास ग्रहा हि चामपातम गृहमंधकूप वनम गो यरिमाश्रेता प्रहलाद महाराज को कहते हैं अरे असुरों में श्रेष्ठ आप इंद्र तृती की भावनाओ जाई हरि का आश्रय लिजि यहां क्या बैठकर सत्ता जमा के बैठे हो जाओ थोडा यात्रा करन हो, मे जाव इस तरह उनको कहते हैं वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार अच्छे ग्रंथ को संसार तो इसलिए जब तक हम वृंदावन धाम क्या है नहीं समझ सकते भक्ति को नहीं समझ सकते आगे प्रहलाद महाराज की बात को सुनकर हिरण्य कशपू बड़े क्रोधित हो उठते हैं पोछने लगते हैं। तुमने कससे सुना भाई कहां सुना, कैसे सुना क्यों सुना तो उस समय सुनाद महाराज उनको बडे प्रेम से उत्तर देते हैकी वास्तव मे आपलाद महाराज उस उत्तर नाही देते हिरण्य कशपू शंड और उमर को बुला के कहते की थोडा देखलो क्यकि लगता हैकी वेश बदल कर भक्त लोग आकर तुम्हारे कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं बच के रहना ये हरे कृष्णा वाले हैं खतरनाक है सावधान तो कभी कभी प्रचार में वेश बदल के भी जाना पड़ता है एक बार मैं कोई दूसरे देश से वहां के देश के परिस्थिति के कारण पैंट शर्ट में जाना पड़ा तो पैंट शर्ट पहन के लौट के आ रहा था तो इमिग्रेशन में एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा पहले आत्मा सिरियल देखता था मुझे देख के पहचान गया और झटका खाया और बोला महाराज सब छोड दिया क्या मै नाही प्रचार करनं मुश्किल हैलिय ऐसे आय बोले ओ हो हो मुंता हो गीती बोले का इसिमो पहिले जिससे लोग देखते रे तो कभी कभी प्रचार कार्य इस प्रकार कई न कई परिवर्तन करना पडता है तो प्रहलाद ने इस तरह जब उत्तर दिया तो शंड और अमर प्रह्लाद को गए और पूछे कि भाई तेरे को सिखाया कसने हम्ने तो नाही सिखा येतो आपण सिलेबस के बाहेर का आयटम है ये कहां से आ आर्स मे है नहीं? हा सी बी एसई का सिलेबस छोड के तुम इंटरनेशनल ICSE क्यों कर पास होना है कि नहीं? तो करद बिलकुल अलग व्यक्ति थे वो बोले देखिये स्वयं आकर्ष सन्निधो न तथे न तथा भिद्यते चेतस पाणेर इद्रिछया भगवान मुझे आकस्मिक रूप से आकर्षित करहा आकर्षित करता मकर्षित क्यू नाही होे वेत्रम बडा गुस्सा होते बोलते हैं, मारेंगे तुमक पकड केर शिक्षा देण्या का प्रयास करते हिरण्य कशपू कहता चलो भे सेकंड राउंड ट्राय करते पहिला सेमेस्टर मे फेल था अभी दूसरे सेमिस्टर में कुछ सुधार हुआ कि नहीं क्योंकि पीरियडिक चेक करना चाहिए तो हिरण्य बड़ा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट था तो फिर प्रहलाद को लेकर गोद में बिठाया और पूछा बता तू क्या सीखा अब इस बार उन्हें और अलग अलग श्लोक सुना दिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम विष्णु भक्तिश्चय नवलक्षण कि ये जो नव विधा भक्ती है सबको चाहिए, पिताजी हम भी करते हैं, अब सीधा बोल रहे हिरण्य कशपू के मुह पे सुद्धा ने पूछा कि पू तुमको सिखा कौन रहा है तो कहते मतिर न कृष्णे परत स्वतोवा मिथो विपत्यत ग्रह व्रताना जो दूसरा कुछ बोले तो भीत आपने व्रत लिया है मैं जीवन के बाद नरक में जाके ही रहूंगा आपको कौन सुधरेगा तो आपने तो व्रत लिया है नरक में जाने का नते विदु नार्थ गतिम ही विष्णु आप नहीं समझ सकते कि आपकी वास्तविक गति क्या है और इसलिए नैशाम मत तावत उमांघ्रिम स्पर्शत यावत हां मही पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनाम न कि महात्माओं के चरणों के रज का अभिषेक मस्तिष्क सुधरेगा आई अभिषेक करते हैं, पिताजी वैष्णव के चरणों के रज का किसको कह कहरे हिरण्य कशपू कोहलाद महाराज हे नाही सोच रेथे की हिरण्यकश्यपू क्या सोचेंगेने यही सोचा जो सत्य है वो मुझे प्रकाशित करना है बिना कॉम्प्रोमाइज के और इसलिए उनको अच्छा लगे न लगे मुझे बोलना ही पड़ेगा है कि नहीं एक बार एक ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन प्रवेश किए हाथ में माला लेके फूल माला लेके प्रवेश किए अब बिस्तर पर लेटा हुआ था पेशेंट जिसकी सर्जरी होने वाली थी डॉक्टर को देख के घबरा गए बोले डॉक्टर हात मे वरमाला लो हो? डॉक्टर बोला अगर सर्जरी सफल हो तो मेरे लिए नहीं हुआ तो तेरे लिए. तो चाहे कितना भी बडा डॉक्टर क्यो ना हो वो थोडी गारंटी दे सकता है कि, आपकी हमेशा जान बचेगी तो जीवन और मृत्यू ये आपल्या हात मेकन भगवान का चिंतन ये हमारे हाथ में इसलिए हिरण्य कश्यपू और प्रहलाद में मतभेद इसी का था हिरण्य कश्यपू वॉज फोकस्ड ओनली ऑन एडजस्टिंग सरकमस्टेंसेस और उसको लगता था यही सफलता है और प्रहलाद का फोकस था एडजस्टिंग कॉन्शियसनेस तो इसलिए मेटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ का यह सिंपल अंडरस्टैंडिंग सबको होना चाहिए material education means how you ल एजुकेशन मीन्स हाओ यू कॅन मॅनिपुलेट सर्कम्स्टनसेस विच इज नीडेड स्पिरिचुअल लाईफ मीन्स हाऊ consciousness कॅन मॅनिपुलेट एडज कंट्रोल कॉन्शियसनेस इलिये प्रभूपादने स्टार्ट इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार कार्यको बढाने केले कभी कभी कुठे सर्कमस्टनसेस कोंट्रोल करणार पडता मेम इतना मग्न न हो जाय कि हम अपने मूल तत्व को भूल जाएं, कि हमारा मेन बिजनेस कॉन्शियसनेस का काम है अस्पताल चलाना। अस्पताल चलाना, चलाते चलाते, अस्पताल के एक कोने में, जूस सेंटर भी कभी कभी चला जिसदार लोक आय वेटिंग में तो कुठ समोसा वडा डोसा जूस वगैरे खा लं अस्पताल में एक होता है, स्नैक सेंटर लेकिन डॉक्टर लोग दिन रात, उस स्नैक सेंटर को चलाने में, और उसको किस तरह बढाने में सोचते रहे, और धीरे धीरे मालूम पडा अस्पताल ही होटल बन गया, सो देट इज कॉल डिविएशन तो वैसे हमलो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मे भावना हमारा मेन बिझनेस है और उस भावना को आगे बढाने लिए, जो कुछ भी दूसरा कुछ कुठ करणा आहे वस्के अंतर्गत होना चाहिए, आगे प्रद महाराज को हिरण्य कशपू ने अलग अलग प्रकार से करने का प्रयास किया, अभी कभी उसको ऊपर पर्वत से उठा के पटका सागर के अंदर डुबाने का प्रयास किया सर्पों के द्वारा डसकर समाप्त करने का प्रयास किया अलग अलग रूप से वो प्रयास किया लेकिन सब विफल हुआ और तत्पश्चात प्रहलाद महाराज बारम्बार प्रयास करने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो हिरण्य घबरा गया और सोचने लगे ये है कौन लड़का इतना भयंकर प्रयास करने पर भी वो जीवित है और प्रहलाद बड़े आराम से अपने मित्रों के साथ बैठकर भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और वो मित्रों को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नारद मुनि से अपने मां के गर्भ में यह भगवत ज्ञान सुना क्योंकि सारे मित्र कहते हैं यह तो हम लोग शंड और अमरघ से कभी सुने नहीं आप जो सुना रहे हो ये भक्ति का ज्ञान ये कहां से सुना मां के गर्भ में था तभी सुन लिया था तो इसलिए हर व्यक्ति को कभी ना कभी कहीं ना कहीं भगवत भक्ति के ज्ञान को सुनने का अवसर मिलता है लेकिन प्रश्न उठता है कि उस ज्ञान को सुनने के बाद हम उसको किस तरह प्रयोग करें तो एक वास्तविक सत्य घटना है कि एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात देखी कि एक टी का प्रोग्राम जब चलता था, तभी व ब्चा चुप होता नाही तर रोताही बालूम पडा की जो गर्भ होती ती बार बार व टी वी का प्रोग्राम देखती ती उस कारण बच्चे को मां गर्भ मेस टेस्ट लगे तो इलिये कृष्ण भक्ती का टेस्ट कबसे लगता है गर्भस्थ अवस्था से इल यहा पर प्रद महाराज आगे असुरों के स्कूल मे संकीर्तन करशिपू उनका क्रोध बढता चला जा रहा है और जाशि पूछ रहे कि शक्ती तुम्ही अंदर इतना आत्मविश्वास आय कौन है व्यक्ती जो आपल देहा प्रह्लाद कहते है वो भगवान जो मुझे शक्ती दे रहे हैं, पिताजी आपको भी वही शक्ति दे रहे हैं कहां है वो सर्वत्र है अणुअण में है दो अणु के बीच स्थान में है हर परमाणु के भीतर है वही इस जगत को बनाए रखे तो प्रहलाद महाराज के मुख से इस बात को सुनकर हिरण्य कशपू इतने क्रोधावेश में आ गए अपने हाथ में तलवार लिए और सामने खड़े हुए एक स्तंभ को देख कर, विकर स्वर मे चिल्लाय अरे प्रहलाद अगर तू कहता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो क्या के अंदर भी तेरे भगवान है? और प्रहलाद महाराज कोक्षात नरसिंहदेव भगवान दिख रेथे अंदर तो प्रह्लाद महाराज पूर्ण आत्मविश्वास केले हा बिलकुल है स्तंभ के अंदर खे और हिरण्य कशपू आप स्वागत करते हुए तलवार उठाए तलवार और, और को लेकर सीधा आक्रमण कियातंभ को तोड डाला और अंदर से गरजते हुए निकले भगवान नर्शिंग देव नरसिंहदेव देव भगवान की जैसे देव, देव भगवान प्रकट हुए सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषित व्याप्ती च भूतेसु अखिलेशुत्मन अदृश्यता अतिअद्भुत रूपमुहन स्तंभे सभाया मृगम न मानुष भगवान श्री नरसिंहदेव अपने भक्त की वाणी को सार्थक करने। सत्यम विधा निजभृत्य निज जो उनके भक्त प्रहलादने का की हा मे सर्वव्यापी हो उनके भक्त ब्रह्माजीने हां हिरण्यकशु की मृत्यू इन परिस्थितो मे होगी जय और विजय को जो उन्होंने वाणी वचन दिया था, इन सभी वचनों को पूर्ण करने के लिए सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषितम व्याप्ती चूतेशु अखिलेशु च आत्मन भगवान एक अभूतपूर्व रूप में प्रकट हो गए, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम व मृग था ना मनुष्य था और जैसे हिरण्य कशपू न ने आपण नेत्र कनखियो से देखा ये कौन है हमारे सामने विकराल स्वरूप धारण करके खड़े हैं मीमांस महान्य समुथितोग्र तो नरसिंह रूपम तदनम भयानकम प्रतप्त चामीकर चंड लोचनम देखकर वो घबरा गए कि ऐसे तपाए हुए लोहे की भांति उनका नेत्र इस तरह चमक रहा था और उनके हाथों में विविध प्रकार के आयुध थे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उनके असीमित शक्ति उनके शरीर और अंग प्रत्यंग के हर भाग से छलक रहा था साक्षात मूर्तिमान शक्ति के प्रतीक थे भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों को अभयदान देने के लिए सनातन काल के लिए यह स्वरूप धारण करके वो प्रकट हुए अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन भगवान कहते हैं हमारे वैष्णव भक्तों को संरक्षण देना अपराधियों को समाप्त करना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं अभूतपूर्व रूप भी धारण करने के लिए तैयार हूँ हर प्रकार के नियम भंग करके मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाऊंगा क्योंकि मैं इस बात से वचनबद्ध हूँ कौनते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्य तो इसलिए जैसे ही वो प्रकट हुए घमासान युद्ध आरंभ हो गया हिरण्य और उनके बीच जस्वया मंद मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात्तंभे न दृश्य ये हिरण्य ने प्रहलाद को प्रश्न पूछा था अगर आपके भगवान सर्वत्र हैं तो क्या इस स्तंभ के भीतर भी हैं और सबसे बड़ा प्रश्न था मदन्यो जगदिश्वर मुझे छोड़कर दूसरा ईश्वर मुझे छोड़कर दूसरा तो मेन पॉइंट हिरण्य का ये था तो हिरण्य का अगर साइको एनालिसिस किया जाए तो उसका वीकनेस कहां था वो यहां था मदन्यो जगदिश्वर मेरे अन्य दूसरा कोई ईश्वर कैसे हो सकता है मैं इसको सहन नहीं कर सकता छटपटा जाता था अर्थात उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अहंकार भक्ति वेदांत अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नर्सिंग देव का फोटो लगा बहुत साल पहले और उस फोटो को देखकर एक बार पेशेंट जो था उसको देने वाले थे, बाहेर का आदमी था, भक्त नाही था पेशन्टी दृष्टी गी व फोटो केर फोटो कोबरा के गे नरसिंहदेव चिर रेड डॉक्टर कोणत्या पुचते डॉक्टर साहेब यल रहा है? फोटो मे क्या दिखा आहे डॉक्टर भीडिटी ते चांस नाही छोडा बोले वास्तव मे इतिहास का पहिला सर्जरी आहे तो पेशेंट बोले सर्जरी का नतीजा क्या हुआ डॉक्टर डॉक्टर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट लिबरेटेड तो इसलिए, भगवान कहते हैं कि देखिए, देखि अहंकार धरती पे नष्ट नहीं हो सकता आसमान में अहंकार नष्ट नाही हो सकता अहंकार का नाश दिन मे रात्री मे अहंकार का नाश किसी जीवित और मृत व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं अहंकार का नाश 84 लाख योनियों में चलते हुए किसी जीव देवधारी के द्वारा संभव नहीं ये अहंकार किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता इस अहंकार को दमन करने के लिए साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ता है नरसिंहदेव भगवान ने विचार किया युद्ध करते करते चीख रहे थे हजारों हाथियों की आवाज निकाल रहे थे और हिरण्य कशपू कभी जीतते कभी हारते और इस दृश्य को तैतीस कोटी देवता देख रहे थे बादलों के पीछे से देवता निपट डरपोक है सामने आने घबराते हैं क्योंकि उनको लगा कि बाई चांस अगर हिरण्य ने देख लिया की हमलो नरसिंगदेव के पक्ष मे तालिया बजा रे चर करे और हिरण्यकश्यपू घडी घडी देखता थान कोण देख रा कौन कौन कस का साथ दे रहा हिरण्यकशपू भी नोट करता तर बोले अगर हिरण्यकशपू न आपला नेगेटिव नंबर नोट करलिया बाय चांस बच गोद मे खटिया खडी कर देगा मतलब नरसिंह देव के रूप को देख कर भी देवताओं को पूरा विश्वास नहीं था कि वो जीतेंगे उनके श्रद्धा के अभाव की सीमा को देखो तो इसलिए बादलों के पीछे से देख रहे थे कि जैसे ही कशपू ऊपर करे वो छुप जाते थे फिर वो भगवान से प्रार्थना करे अरे बहुत समय हो गया बाबा हमको टेंशन आ रहा है मार ही डालो उसको तब भगवान नरसिंहदेव ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि संध्या का वेल कब होगा सूर्यास्त कब होगा आज जब सूर्य ढलने लगा और देखा कि अब संध्या का समय हो गया उस समय भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्य के ही राजप्रासाद के द्वार पर लेके गए जो कि बाहर नहीं अंदर नहीं और फिर नरसिंहदेव भगवान ने उन्हें अपने गोद पर बिठाया जो आसमान में नहीं धरती पर नहीं और फिर हिरण्यकश्यपू के पेट को उदर को अपने हाथ के नाखून से चीर डाला जो की जीवित नहीं और मृत नहीं। और इस प्रकार नरसिंहदेव को समाप्त किया। कियासिंगदेव भगवान की वाकत वो, वो शक्ती जो नरसिंहदेव भगवान के नाखून मे जिससे उन्होंने कशपू के उदर को कोट डाला वही नाखून की ताकत के वैष्णव के अग्रबाग में होती है, उनके आदेशों के माध्यम से, उनकी इच्छाओं के व्यक्त करने के माध्यम से. तो वैष्णव जब इच्छा व्यक्त करते हैं, उस इच्छा केंदर वरसिंहदेव के अंदर, वो हर प्रकार के अडचन बाधा अहंकार को नाश करने की शक्ती होती है तो तर जैसेही हिरण्य कशपू का नाश हुआ देव ने जैसे उसका उदर फाडा उसके पेट के अंदर का सारा रक्त सीधा ऊठ के ऊपर फवारे के रूप मे आगवान नरसिंहदेव का संपूर्ण मुख उस रक्त से सन ग और फिर नरसिंहदेव चिल्ला चिल्ला कर फाड करने लगे ने सोचा इतना बडा पराक्रम का कार्य किया हूं, कोई मुझे माला आके नहीं पहना रहा विजयी घोषित नाही करत नाही माला की व्यवस्था हम खुद्द करत हिरण्य कशबू के पेट के अंदर डाला औरकाही इंटेस्टाइन निकाल के उठा के गले डा लिया बोला कोई बाई आपली व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। और फिर हिरण्य कश्यपू के मृत शव को हटाने के पश्चात हिरण्य कश्यपू के द्वारा ही स्थापित उनके राज सिंहासन पर बैठे बोले जय विजय ने बड़े प्रेम से मेरे लिए सिंहासन तैयार किया मेरा कर्तव्य बनता है उसको स्वीकार करें और हिरण्य के अनुयायी इतने निपट मूर्ख थे कि वो भागे भागे आए आक्रमण करने देखा नहीं कि इनका क्या हुआ आशा अमर है और उनके मन में ये भाव था कि हम लोग इनको पराजित करेंगे हिरण्य कशपू ने एक एक की बोटियां काट डाली और फिर सारे देवता आ आकर कन्फर्म कर लिया सब मर गए ना उसके बाद देवता है और देवता सामने आकर एक के बाद स्तुतियां करने लगे और तत्पश्चात देखा कि नरसिंहदेव अभी भी चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं शांत नहीं हो रहे देवता दूर से अपनी प्रार्थना व्यक्त कर रहे थे, देवता घबरा गए बोले यार ये तो शांत होहेर अगर इनका क्रोध बढता चला गोता आहे क्रोधांध मे देखेंगे की हम हिरण्य कशबू के पक्ष के नाही विपरीत पक्ष केमको भी असुर मांो ना मार डाले तो सब बोले जलदी करो आग कि पे लगे उस बुझा चहिे तो नरसिंह देव के क्रोध को ठंडा करना आवश्यक है, कौन है कौन है एक दूसरे को देखने लगे कोई आगे आने को तैयार नहीं, सब लक्ष्मी देवी को बोले आप जाओ, बोले नहीं भैया पती कोस रूप मे देखा ब्रह्माजी कोख देख कर बोले या करतूत है ब्रह्मा जी प्रह्लाद को बोलते तुम्हारे पिताजी की करतूत जाव प्रह्लाद आगे जाव और प्रद महाराज बडे विनम्रतापूर्वक आगे गे औरकी नम्रता प्रधान ती महाराज प्रहलाद नहीं सोचा ये सेवा कोई नहीं कर देखो हम येते कोण नाही करीडिओ वीडियो लो इसका भविष्य में काम आएगा, प्रहलाद महाराज निकल गए अपने आप और सीधा भगवान केस जा प्रार्थना करे हे है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाए मेधनाूप तपश्रुत तेज प्रभाव पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हिंति पर भक्तिया तोष भगवान् गजयूथ पाया प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु आपको धन से उच्च जन्म से रूप से तप से हर प्रकार के विद्या ऐश्वर्य तेज प्रभाव इत्यादि से संतुष्ट नहीं किया जा सकता आपको संतुष्ट करने के लिए एक ही उपाय है भक्तिया तुतोष केवल भक्ति से आपको संतुष्ट किया जा सकता है गजयूथ जैसे गजेंद्र जी ने आपको संतुष्ट किया बिना किसी शैक्षणिक योग्यता या विद्या के फिर वो कहते हैं प्रभु मैं केवल उन लोगों के विषय में चिंतित हूं जो इस जगत में रहकर अपनी इंद्र तृप्ति की योजना बना रहे हैं और इसलिए उनका उद्धार किए बिना मैं नहीं जाना चाहता मैं केवल अपनी विमुक्ति के पीछे पागल नहीं हूं और ये शिला प्रभुपा जी का बड़ा फेवरेट श्लोकों में से था और यह प्रभुपाद जी और महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन का प्रतिनिधित्व करता है ये श्लोक नवो विजे परदुरतय वैतरण्यावीगायन महामृतमग्नचि शोचे तो विमुखचेत स इंद्रिया माया सुख भरम उद्वह तो विमूढ़ तो कहते हैं शोचे मैं शोक कर रहा हूं किन के लिए विमुख चेतस जो आपसे विमुख हैं और इसलिए उनका उनके विषय में शोक करते हुए माया सुखाय भरम उद्वह तो जो माया सुख को ढोते हुए सोच रहे हैं कि हम कितना बड़ा पराक्रम कर रहे हैं उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं सबार सम्मान करता को सबारहित हित कौटिल्य मातरय हिमसन जाने तारचित श्री कृष्णेर साधारण सदगुण पंचास तार यश गुण सर्वे जगते प्रकाश वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष कायमने वाक्य करे वैष्णव संतोष चैतन्य नित्यानंद तार परम विश्वास चैतन्य नित्यानंद तार परम उल्हासलि यहा वर्णन किया गया है कि जब तक हम वैष्णव के गुणों को ग्रहण कर वैष्णव के गुणों का ग्राही नाही बनेंगे तबत हम लोगो का उद्धार नाही कर सकते तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रहलाद महाराज जैसे गुण अपने जीवन में उतारे नोद्विग्न चित्तो व्यसनेशु निष्पृह श्रुतेषु दृष्टेशु गुणेशु अवस्तुदृग दानतेन्द्रिय प्राण शरीर अधि सदा प्रशांत कामो रहता प्रहलाद महाराज असुर के घर पर जन्म लिए लेकिन उनके अंदर असुर के कोई गुण नहीं थे प्रहलाद महाराज के इस जीवन काल में भविष्य काल में किसी भी अवस्था में भोग करने की इच्छा अभिलाषा नहीं थी वो केवल परहित के लिए परोपकार के लिए समर्पित थे, परिक्षा करिते गोपाल कोयला आज्ञादान परिक्षा होईला शेषे होईला बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनिला आनंद बडेला मन दुःख न गणेला तो हमे च निरंतर हम निस्वार्थ सेवा भाव से परोपकार करणे काही प्रयास करे इस प्रकार प्रलाद महाराज को देखकर कर देव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अपने हस्त कमल प्रलाद महाराज के ऊपर रखते हैं और तब प्रलाद महाराज को कहते हैं आप कुछ वर मांगिए प्रलाद कहते हैं प्रभो हम असुर हैं और असुरों की प्रकृति होती है भोग की तरफ और आप इस तरह प्रलोभन दे रहे हो उचित नहीं है कहीं मेरा मन फिसल न जाए लेकिन भगवान कहते नहीं आप मांगिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं एक ही इच्छा करता हूं कि भौतिक इच्छाओं से हम विहीन हो आपकी सेवा में हम तत्पर रहे और मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए तब नरसिंहदेव भगवान कहते हैं त्रि सप्त भी पिता पोता पित्र भी सहते नगा आपके इक्कीस पीढ़ियों का अवश्य उद्धार हो जाएगा इस प्रकार वो कहते हैं और अगला प्रहलाद महाराज को जब घोषित किया जाता है राजा के रूप में तब इस संपूर्ण कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं कि अरे प्रहलाद महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनका उद्धार करने भगवान एक विशेष रूप धारण करशन ओनली फॉर प्रल्हाद क्या प्रिविलेज था क्या फॉर्च्युन सौभाग्य क्या, क्या विशेष कृपा मिली ऐसा कहते कहते युधिष्ठिर महाराज मन में मन के किसी कोने में उनको लग रहा था, अरे हमारा इतना सौभाग्य नाही स्पेशल स्पेशल अवतार को मिला। भगवान कितना उनका विचार कि हर प्रकार के के नियम को भंग करके उन नियमों के कितने बडे बंधन के बीच से घुस गए नरसिंह का रूप लो जब वैष्णवगण दुसरे वैष्णव की श्रेष्ठ सेवा देखते है द्वेष नाही करते लेकिन उनके मन मे भाव आकस्मिक रूप से आ ही जाता है कि अरे हमारे अंदर इतना गुण नहीं इतनी योग्यता नहीं इतना सामर्थ्य नहीं जो कृपा इनको मिली है क्या महान कृपा है वो कृपा हमको नहीं मिल पा रही तो हर भक्त इस प्रकार सोचता है दूसरों के कृपा पात्र सेवा को देखकर तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं यलो के बत भुरी भागा लोकम पुनाना मुनयो वियतीम गृहा वसती ति साक्षात गुडम परम ब्रम्ह मनुष्य लिंगम नर नारद मुनि कहते अरे युधिष्ठिर महाराज आप क्या बाहेरे आपो केले तो भगवान द्वारका छोड संगमरमर के हस्तिनापूर मे निरतर समय बिता रहे हैं। और उनको देखने के लिए ऋषि मुनिगण तपस्या को छोड़कर सत्वगुण में जंगल को छोडकर रजोगुण वारे राजमहल में डेरा धमाके बैठे हैं। लोकम पुनाना मुनयो वि अरे सारे मुनि आपके हस्तिनापुर के दरबार में पाए जाते हैं। क्यो गुडम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इन के मुनिओ केवारकावासिओ के नाही ब्रजवासिओ के नाही सबसे अधिक समय बिताए पांडवों के साथ. क्यों? समिता पाडव पाडव हृदय की भावना कृष्ण की इच्छा के सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत वीरासनानुस्तवन स्तवन प्रणामान स्निग्धेश पांडुजत प्रणतीम ज्णुम भक्तीम करो ते नृपदरणा प्रकार य कथा समाप्त हुई और तब यहा पर शिवजी और इसको वर्णन नहीं कर पाय ब्रह्मा समझ पाए लेकिन शिवजी इसको समझ पाए और इसको समझाने के लिए नारद मु त्रिपुरासुरवाला वाद बताते हैं कि कैसे त्रिपुरासुर कोिवजीने समाप्त किया तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्ति पालन कर पाए तो नारद मुनि के सामने युधिष्ठिर महाराज अब इतनी बड़ी कथा हो गई इसके बाद तो युधिष्ठिर महाराज के ध्यान आना चाहिए प्रभु राजसुयज्ञ भूल गए अपन है कि नहीं अभी जिसके पेट में भूख लगी हो और सामने कोई व्यक्ति खड़ा चर्चा किए जा रहा है किए जा रहा है दो चार मिनट अपन रुकेंगे पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट उसके बाद तो भूख का पेट बोल ही पड़ेगा ऐसा है कि अपन थोड़ा खा लेते हैं बाद में चर्चा रखते हैं लेकिन युधिष्ठिर के पेट में सत्ता की कोई भूख नहीं थी यह इस बात से स्पष्ट है कि उसका नाम ही नहीं ले रहे दस अध्याय हो गया जिसमें प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन हो गया युधिष्ठिर महाराज का ध्यान अब गया अरे युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भई जो प्रहलाद जैसा श्रेष्ठ और हिरण्य कशपू जैसा शैतान दोनों नहीं है क्योंकि इस कथा को सुनकर कई बार भक्त लोग कहते हैं अरे मैं तो हिरण्य जितना गया गुजरा नहीं लेकिन प्रहलाद जैसा भी अव्वल नहीं अपन बीच में लटके हैं हमारा क्या? तो उसके लिए अगले पाच अध्याय मे सुना वर्णाश्रमधिष्ठिर महाराज और सुन रहे हैं। तो में वर्णाश्रमेंटे वर्णो का चार वर्णो का और चार आश्रम का वर्णन करते हुएर नारद मुना एक बारो स्वर्ग लोक मे गे किती कार्यक्रम मे कीर्तन केले बुलातन के बदले बॉलिवुडा सॉन्ग आन श्राप मिल गया और वो श्राप मिल गया तो वो शुद्ध बने और तब जाकर शनै शनै वैष्णव आशीर्वाद फिर वास्तव हुए तो अब साथ मे स्वयंभव मनुका संपूर्ण साम्राज्य विषय सुनने के पश्चात अब महाराज परिक्षित के मन मे इच्छा थी कि स्वयंभू मनु एन कंपनी लेकर अपन साथ स्कंद निकाल देत अप कुठ दुसरे मनुलो क्या कि नाही झक मारते हांगे वी कुठे करते होंगे। उनके बारे मे कुठ सुने अिक्षित महाराज उनके विषय में प्रश्न पूते है अष्टम स्कंद का विषय है सप्तम स्कंद केवेश करेंगे आठव स्कंद मे तो पहले चार मनु का पर परणन इस टेबल मे देख पाएंगे. तो देखिए, आप लोगों को एक ये टेबल समजा दूंगा आप लोग जब भागवत खुद पडेंगे तो कभी ये सब ध्यान नहीं देंगे. कि हर मनवंतर में मे जो होता है संपूर्ण सृष्टी की रचना का वर्णन है अब आपको मालूम है मोदी जी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर जेटली हैं, है ना डिफेंस मिनिस्टर फलाना है ये मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट वैसे ही सृष्टि के रचना में जो प्रधानमंत्री है उनको बोलते हैं मनु और उनका जो कैबिनेट है वो ये है और कुछ नहीं समझ रहे ना तो मनु अब हर पांच साल में यहां इलेक्शन होता है, है कि नहीं यहां हजारों वर्षों में एक बार बदलता है सत्ता <laughs> वो भी इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि होगा कौन, सबसे पहिले वही प्रकट होते हैं. फिर बाकी सब प्रजा को तयार करते हैं. तो मनु जब स्वयंभू तो उनके मनुपुत्र है उत्तनपाद और प्रियव्रत फिर जो देवतानको असिस्ट करते व याम फिर सुरेश्वर अर्थात देवता कोभालने केली देवता मतलब ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो उनका भी एक चीफ सेक्रेटरी चाहिए, तो वो है इंद्र, उसका नाम, तो सुरेश्वर मतलब जो उनको संभालेगा रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर ऑल डेमिक्रॉट उसका नंद्र है तो इंद्र कोई पोस्ट का न है और व्यक्तियो का नम बदलता है तो इंद्र मतलब प्राईम मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी मीन्स इंद्र लक नगा कुठ तो के समय जो इंद्र थे उसका नाम था यज्ञ अब स्वरो मनु के समय था रोचना उत्तम मनु के समय था सत्यजीत, तामस मनु के बेचारे नभी फेमस हुए ही नाही केवळ पोस्ट से वो फेमस रह गया। और होता भी काही बार किती बिजनेसमॅन कोफ सेक्रेटरेस क्या फर्क पडता आपल्या खिलो मालूम आहे चे ये हो, वो हो, हमको तो काम से मतलब है तो हम लोग इतने काम से मतलब रखते हैं, कि बेचारे इंद्र का नाम भी नहीं जनते केवल इंद्र इंद्र बोल के पटा देते हैं, अच्छा फिर है उस कंट्रोल करणे काउंसलिंग करिये तर वो हैी तो उसमे चीफ कोण होता है स्वयंभू मनो के समय मरीची स्तंभ और फिर उत्तम के सम प्रमद ॲसे और फिर हर बार बीच में भगवान भी देखने के लिए आते हैं कि मैटर सब ठीक चल रहा है कि नहीं है कि नहीं सब बजट के अनुसार चल रहा है क्या सब ठीक ठाक चल रहा है क्या कुछ व्यवस्था आहे क्या तो वो उसको कहते हैं अंशावतार तो उमे स्वयंभू मनु के समय कपिलदेव आय यज्ञ आय स्वरोचिशा के समय विभू आय उत्तम के समय सत्यसेन आय और तामस मनु के समय हरी आय हरिने क्या किया? वो गजेंद्र कोजेंद्र को बचा हम लोक कहते विष्णुने बचा लिया भगवानने बचा वेग एक व्यक्ती एक पर्टिकुलर भगवान जो आयका नमता हरी वैसेही भगवान जे कपिल देव के रूप मे आयोने क्या कार्य किया प्रचार कार्य किया फिर फर अठ्ठाशी हजार विभूने आत्मसाक्षात का दिया, सत्यसेन ने अलग अलग का काध किया तो हर एक जो मनवंतर में ये सारे कार्य एक साथ चलते हैं, ये है कॅन्टो का विषय है तो कॅन्टो इज लाईक यु नो पोलिटिकल मॅगझीन विच इज गिविंग यू पिछले 50 ईअर्स ऑफ इंडिपेंडेस में, अलग अलग गवमेंट में, कॅबिनेट में क्या क्या हुआ और गव्हर्नमेंट के मेन मेन एक्टिवटी क्या थे? वो एट्थ में एक झलक दे दिया, कि ब्रह्मांड के इतिहास में, कई बार जब सत्ताएं आई तब सत्तारूढी दल में से भगवान ने क्या क्या कार्य कि वो कैंटो ए ठीक आहे तर अब गजेंद्र जी लोग वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें गजेंद्र जी को उन्होंने बचाया तो गजेंद्र जी एक हाथी थे और बडे शक्तिशाली अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो जा रहे थे। और एक जलाशय मे प्रवेश और किये दुसरं कोस्नान कर तब अचानके पैर को मगरमच्छ न पकड लिया ने पकड़ लिया तो कोई बडी बात नहीं थी क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके पैर के चाप को सुन के सारे जंगल के प्राणी भाग जाते थे तो सत्ता और शक्ति के वो इतने आदी थे कि उन्होंने उल्पना नहीं की की जो राक्षस आहे जवर है और मगरमच्छ है मुचा पाय उनके मन मे संशय था नाही तो पहले तो यूं यूं प्रयास किया कि चलो इसको झटका दे लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं तो युद्ध आरंभ हो गया संघर्ष आरम्भ हो गया पहले तो दूसरों की सहायता नहीं लिए फिर देखा कि मैं नहीं बच पा रहा हूं तो पारिवारिक सदस्यों का सहायता लेने लगे जब परिवार के लोग देखे कि हम क्या करें वो सब नदी के तट पर खड़े होकर वो भी रो रहे थे तब हजार वर्षों तक ये युद्ध चला और इस युद्ध की विशेषता क्या थी कि ये मगरमच्छ अपने शक्ति के स्थान में थे और गजेंद्र जी जो कि स्थल के प्राणी हैं वो जल में अपने वास्तविक स्थिति से अलग तो मगरमच्छ के लिए परिस्थिति स्वाभाविक थी और गजेंद्र जी के लिए कृत्रिम और इसलिए वो गए, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को पूर्ण रूपेन विकसित करके भगवान के सेवा में नियोजित करने, उचित आश्रम में रहना आवश्यक है तो जो भी हम आश्रम ग्रहण करते है आश्रम निर्धारित करेगा की हमारी इंद्रियो कोक्ती प्राप्त हो रही की हमारी इंद्रिया क्षीण हो रही तो इसलिए जब बहुत समय तक यह चलता रहा तो जल में उसकी शक्ती बढ रही थी, और जी के जल में शक्ती क्षीण हो रही थी, तब वो ऊपर निस्सहाय भाव में प्रार्थना करने लगे नमाम इमे ज्ञा आतुरम गजा कुत करिण्य प्रभवन्ति मोच ग्राहेण पाशेण विभाुर आवतो प्यहच तम यामि परमपरायणं भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं नमाम इमे ज्ञात आतुरम गज मेरे इस आतुरता को देख कर मेरे सभी संबंधी समीप परिवार के सदस्य पत्निया इत्यादि स्वजन कुछ नहीं कर पा रहे मृत्यु शैया पर निस्सहाय भाव से लेट कर जब व्यक्ति कोमा में जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्या करेगा कुछ नहीं कर सकते नमाम इमे ज्ञात आतुरम गजा कुत करिण्य प्रभवंति मोचितुम ग्राहेण पाशेण इवातुरावृतो इस ग्राह के रूप में वास्तव में काल शक्ति ने मुझे ग्रसित कर लिया इसलिए अब मैं केवल उन भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं इस प्रकार उन्होंने अपना सूंड उठाकर भगवान से प्रार्थना करना आरंभ किया तो प्रश्न उठता है कि गजेंद्र जी इस प्रकार कैसे कर पाए तो अगले श्लोक में वर्णन आता है एवं व्यवस्था बुद्धिया समाधाय मनोहृ जजाप परमम जाप्यम प्राक जन्म अनुशिक्षितम पिछले जीवन में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको याद करके स्मरण करके अब वो मंत्र बोलने लगे और दिदृक्ष यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संका मुने असुसाधवाचरती लोकाप्यम्रणम वणे भूतात्म भूता सूर्दी प्रलाद महाराज गजेंद्र जी कहते हैं प्रभो सनातन काल से बड़े बड़े ऋषि मुनिगण मनीषिगण वन के भीतर भगवान को परम सत्य को खोजते हुए प्रवेश किए हैं लेकिन आपके चरण कमलों को प्राप्त करना केवल तपस्याओं के परिणाम से संभव नहीं आप जबत कृपा नाही करोगे आपण नहीं प्राप्त कर सकता इस प्रकार वो कहते हैं, कि भगवान इतने कृपलु है माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो ललाय भगवान करुणामय है शरणागत वत्सल है भक्त के हृदय की भावना कोणकर अतिशक्तीशि भगवत तत्व को प्रकाशित करते सम हर जीव का उद्धार कर सकते है मुक्ताय भूरी करुणाय आप करुणा के सागर हो नमो अललाय, लेकिन साथ साथ चाहे कोई जीव कितना भी आपका विरोध क्यों ना करे आपके मन में ऐसे जीव के प्रति निरंतर क्षमा की भावना उमड़ती रहती है आप ऐसे भक्त का उद्धार करके ही छोड़ते हो अगर कोई किसी को दवा दे और वो दवा की बोतली उठाकर सीधा हमारे मुंह पर दे मारे तो वापस हम दवा देंगे क्या लेकिन भगवान कितने ही करोड़ों जन्मों से हमको प्रस्ताव देते आ रहे हैं मेरी ओर आ जाओ मेरे साथ संबंध स्थापित करो लेकिन जीव निरंतर भगवान का विरोध कर रहा है लेकिन भगवान कभी फ्रस्ट्रेट होकर अपने प्रयास को विफल नहीं करते इसको कहते हैं नमो अललाय अललाय मीन्स जो कभी न थके स्वामशे न सर्वथ प्रतीक प्रत्योगे भगवते बृहते नमस्ते तो कहते हैं कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, वो जानते हैं हमारे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम भले और शुभ कार्य क्या है और ऐसा हस्ताक्षेप हमारे जीवन में करके ही छोडेंगे स्वामशे न सर्वतनुमृत मनसे प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते तो इस प्रकार व भगवान कोर्णतः शरणागत होते है और तब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होते होने पर देखे गजेंद्र जी कैसे अपने सुंड से भगवान को एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं और भगवान आकर अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के गले को काट डालते हैं समाप्त कर देते हैं और गजेंद्र जी मुक्त हो जाते हैं प्रश्न उठता है गजेंद्र जी अपने पूर्व जीवन में क्या थे तो वर्णन आया है कि गजेंद्र जी अपने पूर्व जीवन में वास्तव में एक इंद्रद्युम्न महाराज नाम के राजा थे और ये इंद्रद्युम्न महाराज राजा अपने जीवन पर्यंत साम्राज्य संभालने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर कुलाचल नाम के पर्वत पर एकांत स्थान में घनघोर वन के बीचों बीच किसी भी प्रकार के मानव सभ्यता से बहुत दूर एकांत एक में बैठे थे अब मैं अगर प्रश्न पूछूं कि घनघोर वन के बीचों बीच पर्वती चट्टानों के ऊपर मानव सभ्यता से दूर कोई अकेला बैठा रहे तो किसी के साथ झगड़ा हो सकता है लौकिक तर्क का प्रयोग करो तो उत्तर होगा नहीं हो सकता झगड़ा कैसे होगा कल कैसे होगा कलह के लिए दो व्यक्ति चाहिए केवल वो हैं, डीटीज हैं डीटीज के साथ थोड़ी झगड़ा करेंगे लेकिन भगवान ने अगर निश्चय किया है कि आज आपको लटकाना है तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर कोई भी आपको लटका देगा तो भगवान की इच्छा के अनुसार सौभाग्य और दुर्भाग्य निर्धारित होता है तो ये बेचारे चुपचाप बैठकर अपना भजन कर रहे हैं, भगवान के सुंदर विग्रह की पूजा में लगे हुए हैं, है कोप कार्य नहीं, निष्कलंक निश्चल निर्मल चरित्र के साथ, केदय से वो सेवा में लगे हैं, हम कहते है डू गुड बी गुड यू वल गेट गुड ही वॉज ऑल गुड लेकिन वहां बिना निमंत्रण के पहुंच अगस्त्य ऋषी इंद्रदुग्न महाराजने बुला नाही मेने बुलाया? नहीं आपने बुलाया? नहीं कसने बुला यदृया यदृया अर्थात दैव वश पहच गे और नावल अगस्त्य ऋषी गे साथ मे कई कै शिष्यो को गे अब क्यो गे जिस की हम गजेंद्र कथा सुना सके इसके सिवा और क्या उत्तर है गए, और गे गए गेल गे जा सोच सगळे ओ हो हो ॲसि भक्ती अंदर ॲसा सो सगन अगस्त ऋषी देखे इंद्रधुन महाराज आरती कि जा अरे इतके बडे ऋषी आपण स्वागत नाही घोर अपमान आप एक हाथी की तरफ बैठे हो स्तंभ तो इसलिए वर्णन किया गया है स एकदा आराधन कालमात्मान गृहित मौन व्रतम ईश्वरम हरी तो इस श्लोक में उनके सद्गुणों का वर्णन है क्या क्या था इंद्रदन महाराज के अंदर वैराग्य तपस तपस्या आप्लुत दिव्य आनंद अच्युत परफेक्ट वर्षिप समर्चना मेथड वर्षिप मौन मौनव्रत सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण आत्मसंयम अब इससे अधिक आपको और दिव्य गुण क्या चाहिए हर प्रकार के सर्वगुण संपन्न होने पर भी अगर दुर्भाग्य की घटना घटनी हो तो बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी आपको चेतावनी देकर नहीं बचा सकता ये लिख के ले लो और यहां पर वही बताया है अब अगस्त ऋषि का दृष्टिकोण अगले श्लोक में आता है तस्मात इमम शापम अदात असाधुर एवं दुरात्मा कृत बुद्धिप्रावता सव तो अगस्त ऋषि क्या देख रहे हैं असाधु ये इंद्रदुग्न मारा जेंटिलमैन नहीं है असाधु है दुरात्मा अरे डिग्रेडेड है पतित आदमी है अकृत अशिक्षित है शास्त्रों के अनुसार, शिष्टाचार नहीं जानता, नाही जनता अवमनता देखो, भगवान का कोई आरती कर रहा है, आप मंदिर में जाओ, तो पुजारी का ध्यान कहां रहेगा, भगवान केरेगा रहे अगवान मे मग्न व्यक्ती आरती कर कर करे अवमनता कितने बडे आपराधी है देखो तो इसलिए इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना योजना बनाए बिना इच्छा किए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत भक्ति का कार्य करते हुए भी हम लड़ खड़ा के कभी भी गिर सकते हैं कौन वैष्णव हमारे विषय में किस प्रकार की धारणा कब अपने मन में रखे इसके विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तो इसलिए अच्छे से अच्छे सेवा करने पर भी बुरी से बुरी गाली सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं ये प्रश्न पूछा है तो इसलिए यहां पर कोई ये बात नहीं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा कैसे कर सकते हो नहीं हो गया अगस्त ऋषि ने जब शराब दिया उसको एनालिसिस करने के लिए कोई इंटरनेट के साइट नहीं चल रहे थे सम फेसबुक नहीं, नहीं था जिस जिपे चर्चा हो सके अगस्त ऋषी श्राप देशिंग दे बिठा दे सारे अकाउंट को बंद कर देव शब्द गत अगस्त भगवान रुप सानुगा इंद्रदुन पिराज धिष्टम तत् उपधार्य आपण कौंजरिम युनिम तो अब इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं अगले श्लोक में, अच्छा महाराज ने गलती की नहीं, भगवत भजन में लगे थे हा जो पूर्णतः शुद्ध हृदय भगवत भजन में लगे और उसके प्रति कोई अपराध करे औरको अपराधी बोले तो वैष्णव भक्त की क्या प्रतिक्रिया होती चांगले प्रतिकार करना चाहिए या सहन करना चाहिए आवाज उठाना चाहिए कि चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए यह प्रश्न उठा है तो अभी जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के होंगे बोले अरे मारो पकड़ के छोड़ो मत ऐसे कैसे सहन कर सकते हैं लेकिन अब यहां वर्णन आ रहा है क्योंकि भागवत है ये भागवत अर्थात आपको विजय पाना है शत्रु पे नहीं मन पे मन पे विजय दिलाने वाला शास्त्र है भागवत शत्रु पर विजय प्राप्त दिलाने वाला शास्त्र है महाभारत मन है तो या गजेंद्रजी आपण इंद्रदुन महाराज उमे क्या कि उनकी प्रतिक्रिया के दस पॉइंट प्रभूपा जी लिखते हैं, हैट वेन यू फेस रिवर्सल यू शुड फॉलो दिस टेन थिंग पहला, जैसे उनको अभिश्रा प्राप्त हुआ एवं शब्द वा अगस्त्यो भगवान रूप सान उगा इंद्रद्युम्नो पे राजर्षी दिन सबसे पहिले इंद्रद्युम्न महाराजने एलाइज क्या किया, पाच प्रकार से सेनालाइज किया्राप मिळा दिस कर्स वॉज डिझायर ऑफ द लॉर्ड फर्स्ट पॉइंट वेन सम वन इज कर्सिंग मी सम वन इज क्रिटिसाइिंग मी ऑल दो आय एम डूइंग गुड आय शुड कन्सिडर इट टू बी लॉर्ड्स डिझायर नंबर वन नंबर टू नॉट जस्ट डिझायर आय शुड सी इट एज लॉर्ड्स ब्लेसिंग भगवान का आशीर्वाद सब प्रभुपात के परपोर्ट में है तीसरा आई शुड सी इट एज माई मिस्टेक मैंने कुछ गलती की होगी इस जन्म में या पूर्व जन्म में जिसका यह परिणाम है फोर्थ आई शुड सी दिस एज अ टोकन रिएक्शन फॉर माई पास लाइफ बैड कर्मास केवल पिछले जन्म के किए हुए कर्म का एक है टोकन रिएक्शन पाचवा आय शुड सी दिस फॉर माय प्युरिफिकेशनलाइज दॅट सिच्युएशन डिझायर ऑफ द लॉट ब्लेसिंग इट इज माय मिस्टेक इट इज रिएक्शन आय एम गेटिंग एट इज फॉर माय प्युरिफिकेशन ये पांच एनालिसिस करने के बाद हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए इसमें प्रभुपात तीन पॉइंट लिखते हैं प्रभुपात कहते हैं सबसे पहला रेस्पॉन्स होना चाहिए आई विल कंटिन्यू सर्विंग दैट सेम लॉर्ड वाई सर्विंग हुम आई गॉट कर्स्ट क्योंकि इंद्रदुन महाराज सेवा करते करते जब गाली खाए उन्होंने ये नहीं सोचा भगवान को देख करे तुम्हारी आरती कर रहा था फिर भी गाली खाया छोड़ो तो सबसे पहले मन में आता है छोड़ो नहीं इनकी प्रतिक्रिया क्या थी आई विल कंटिन्यू दूसरी प्रतिक्रिया वो कहते हैं आई विल रिमेन अनडिस्टर्बड आई विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड अनएजिटेटेड क्योंकि हमको लगता है ये कैसे हो गया ऐसे कैसे हो गया डिस्टर्ब हो जाते हैं हम एजिटेट हो जाते हैं कहते अरे भगवान के दरबार में कुछ न्याय है कि नहीं? तीसरी प्रतिक्रिया वो कहते हैं वे परिस्थिती मे उभवान परही डिपेंडंट राहे निर्भर राह क्योकि अगर अभिश्रापसे भगवान नाही बचा पाय तो हमको भगवान की शक्ती पे प्रश्न चिन्ह उड जाते है। are is it worth depending on him because you never never know doesn't seem to have power if he has power how he will allow this so therefore these are the three responses i will consistently continue to serve i will remain unagitated undisturbed and i'll remain dependent ortat paschat pravopaaj ji kehte hain कि ये येस्पॉन्स के पश्चात एक्सपेक्टेशन क्या थी वॉट शुड बी अवर टू एक्सपेक्टेशन द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज वी हॅव फेथ दॅट क्रिष्णा वल टेक केअर एन सेकंड एक्सपेक्टेशन इज वी हॅव फेथ दॅट क्रिष्णा वल प्रमोट मी टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड have these two expectations at the end krishna will take care krishna will promote me to the spiritual world is tarah se analysis ke 5 point response ke 3 point expectation ke 2 point raupa ji pura ek purport mein sundar tarike se likh diye how to face reversals on 10 points so what is the result of this why you should do this kyon kare इसका लाभ क्या मिला? सहन करने का बिकॉज अगर आपको कोई बोले सहन करो तो आप बोले अरे क्या मलनेवाला सहन करिष्टम तत् सहन कि आपण कौंजरिम योनिम जब्रदुम्न महाराज को भविष्य मे चल कर हाथी का जनम मिळा वाती का जन्म कॅसा है आत्मस्मृतिम विनाशिनीम आत्मा की स्मृति को नष्ट करने वाली योनी है हाथी की योनी लेकिन हरिअर्चनावेन यत गजत्वे अपनी अनुस्मृति गजत्वे अपी हाथी के जन्म में भी वो भगवान को स्मरण कर पाए दो कारणों से दिष्टम उपधारयन और हरि अर्चना He was consistent in his seva and he was considerate towards the sevaks. So consistency in seva and considerate dealings with the sevaks pleases the Lord. When the Lord is pleased he allows you to remember him. Because if you have to do smaranh, हमारे कर्मानुसार बुद्धी के ऊपर नहीं निर्भर करता वो वैष्णव के संतोष पर निर्भर करता है तो इसलिए गजेंद्र भगवान को याद कर पाए। आत्मस्मृतिम विनाशिनीम उस समय श्राप खाए। श्राप खाते समयो समज नाही पाए की आगे क्या लाभ मिळेगा लिन सहन किया और प्रतिकार नाही और क्योंकि पहले ही सेवा ठीक कर रहे थे सेवा के साथ साथ जब सहिष्णुता का भी उन्होंने वर्णन दिया तो इस प्रकार निरंतर सेवा भाव और वैष्णव संग में सहिष्णुता का प्रदर्शन करके ये सेवा और सहिष्णुता के समन्वय से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं हमको समजना आहे कम वैष्णव सत्संग वैष्णव गणे वैष्णव कृष्ण का स्मरण कॅसे करे पहिले प्रॉफिट हमलो योगनेस सर्कल मेफिट कमाने प्रॉफिट क्या कृष्ण स्मरण दिन के चौबीस घंटे मे जित हम स्मरण कर पाते हैं उतना दिन का प्रॉफिट बॅलन्स दिन के जितने घंटे हम कृष्ण कोल जाते वॉस है वैसे जीवन भर का निकालो तर जित कृष्ण का स्मरण करीवन की सफलता है। और वो सफलता दिखेगी मृत्यू केली अगर हमको कृष्ण का स्मरण करणार हो तो इंद्रदुम्न महाराज के उदाहरण कोनना पडेगा तो इसलिए गजेंद्र के जो श्लोक है वो श्लोक तो अपने आप में शक्तिशाली आपशाली महत्वपूर्ण लेकिन उस श्लोक को पढ़कर हमको याद करना है कि हाथी की योनी प्राप्त करके कोई भगवान को कैसे स्मरण कर पाया क्योंकि अपने उसने पिछले जन्म में सटीक सेवा की और सहिष्णुता केसेवको के व्यवहार के किया तो सेवा और सेवक दोनों पे दृष्टि होनी चाहिए अगर केवल सेवा के ऊपर ध्यान गया और सेवकों को हम विदीर्ण करते चले गए स्मरण नहीं कर पाएंगे केवल सेवकों के साथ घूमते रहे और सेवा को छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा तो सेवा और सेवक दोनों की पटरी पर अपने को चलना है तब जाकर कृष्ण का स्मरण हम कर पाएंगे ये गजेंद्र जी के इस कथा से हम लोग समझ पाते हैं और ये आपको मैं केवल उदाहरण दे रहा था ये दस पॉइंट का की एक एक परपोड प्रभुपाद का कितना शक्तिशाली है एक एक तात्पर्य कोका जीवन बदल जायगा भक्ती मे आप दृष्टिकोण आपवया बदल जायगाय सब सीखनेकॉन मे आय है सो इस्कॉन एक्झिस्ट इन दिस लिटरेचर ऑफ प्रभूपाद कॉन एक्झिस्ट इन दिस डिवोशनल प्रॅक्टिस औरि जितना भक्त लोक आपस मे आकरद्र बना चल उतना भक्तीमय प्रगती करेगे आगे वर्णन आता है दुर्वासा के कथा का एक दिन दुर्वासा मुनि रास्ते पर्र देव हाथी के ऊपर बैठकर चले और दुर्वासा मुनि ने अपना वरमाला इंद्रदेव को दिया इंद्रदेव ने उस माला को लेकर ऐरावत को दे दिया अब ऐरावत केला को समझता है माला थोड़ी समझता है माला को लेकर उठा के जमीन पे पटका और कुचल डाला सीधा दुर्वासा मुनि के सामने अब बाद में खर वो भी अलग बात थी सीधा दुर्वासा मुनि के सामने ही पटक के बोला यह है तेरा महाप्रसाद देखो तो तर दुर्वास मुनिने तत्क्षण पर श्रापित कर दिया और उस अभिश्राप के कारण सारे देवता शक्ती क्षीण हो गई तब सारे भगवान के पास केस भगवान ने कहा कि चलिए मंथन कीजिए समुद्र का तो समुद्र के मंथन की तैयारी करने लगे और समुद्र के मंथन केले भगवानने का सबसे पहिले मंदार पर्वत को ले किया और मंदार पर्वत को ले किया उठा पा रहे थे सबके पसली के पसली टूट गए, भगवान स्वयं उस्को उठाय लय कुर्मावतार के रूप में प्रकट हो गए, गे के पीठ पर उनको रख दिया, और फिर भगवान वासु आप गरुड देव को बोलते हैं, यहां से चले जा गरुड हमेशा भगवान के साथ रहते, उस दिन भगवान का तुम चले जा क्यो क्यू वासुकी सर्प को बुलना था वासुकी कोणत गरुड बोलते महाप्रसादे गोविंद तो बोले दोनों का नहीं चलेगा तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट को समर्थ करने के लिए दो लोगों को अलग रखना ही ठीक है दो लोग साथ में रहेंगे तो मंथन दूसरा होगा विष निकले किया दूर चले जा जैसे वासुकी आ गे बाध द्या देवता सर पकडली और अस बोल द्या पूच पकड लो असगे अहिर पुच्छम अमंगलम अरे हमको पूछ दे दिया, पूछ तो अमंगल है हम हमलो को हेड बनने का आदत है, टेल थोडी बनेंगे, तो भगवान ने का ठीक आहे आज पकडो मुख का भाग पकड लो और जैसे मुख का भाग पकडे और चालू हुआ वासुकी के पेटसे जो सारा विषेला धुवा था निकला सीधा असे सर पे मारा भगवानने पूछा कॅसा लगा तर भगवान जब बोलते उन्का विरोध करणे कामा काम है मंथन करते रहे, मंथन करने के परिणाम स्वरूप निकले अंदर से हलाहल विष जैसे विष बाहेर आय भगवान तुरंत बोले यह अपना डिपार्टमेंट नहीं है विष का डिपार्टमेंट किसका है? शिवजी के पास शिवजी के पास गए शिवजी को बोला सारे देवता जा बोले प्रभो इतना विष का सागर उमर पडा है कृपा करी लगे क्या उसको। सोचिये प्रस्ताव कैसा निर्लज है ॲसा नाही की घर पर छप्पन भोग लिए बुला रहे कभी शिवजी को बाकी फिस्ट लिए बुलाय नहीं विष के लिए, लिए निमंत्रण दे रे शिवजी भी बड़े चतुर हैं बोलते हैं हां पी तो लगा पहिले पत्नी कोणना पडेगा तो आदर्श गृहस्थ का चरित्र दिखाते हा कहे कह है पार्वती जी कोश का सागर है पी लू क्या पार्वती जी कहती आहे हा आप तो कुछ भी पी तो तुरंत अपने शक्ति आप प्रभावचे विष के सागर को वो केवल एक मुठ्ठी भर का करघर पी जाते हैं और जब उस मुठ्ठी भर विष को पी जाते हैं तब वो वष आहे उनके गले मे अटक जाता है क्योंकि विष को ना अंदर पचा सकते हैं ना बाहेर फेक सकते बाहेर फेकेंगे तर देवता मरेगे अंदर जायगा तर पता नाही उनका क्या होगा इली वंठ मे अटकालीवा करते करते कभी कोण गाली दे, दे। तो ना उसको हम लोग बहुत अंदर लेकर सेवा में हतोत्साहित हो सकते हैं। ना गाली वापस दे सकते हैं। तो इसलिए कोई गाली दे तो सीधा कंठ में पकड के नीलकंठ बन के घुमना पडता हैलिये यहा पर्या है, पर है तप्यंत लोक तापेन साधवो प्रायशो जना परम आराधन तद्धी पुरुष सखिलात्मन तप्यंत लोक तापेन कि इस जगत के लोग हर प्रकार के से परेशान तापसे उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान और भगवान के भक्त स्वयं कष्ट भुगतते हैं और दूसरों को दूसरों के कष्टों को दूर करते हैं आगे अलग अग रूपसे वर्णन किया गया है कि भगवान ने कैसे भगवान ने की भगवानने कसे इनको संरक्षण द्या भगवानने यारा प्रकारचे इनवॉल होच्छा की आदेश द्या कैसे मंथन करना है देवता और असुरों के टूटे फूटे अंगो मंदार को उठाया गरुड को भेज दिया, असुरों को उनका सर पकडा दिया, वसुकी का कुर्मदेव के रूप में प्रकट हुए, फिर देवता असुर और वासुकी को तीन गुणो के माध्यम से वो प्रविष्ट कि अजित के रूप मेस पर्वत के ऊपर आकर बैठ गे और फिर अलग अलग आ, वर्षा के रूप में वो प्रकट हुए और फिर अजीत देवताओं की ओर आकर फिर खींचने लगे देवताओं का हाथ बटाने लगे और तत्पश्चात शिव जी को पूरा क्रेडिट वो दे रहे थे इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा सौंदर्य है दूसरों को श्रेय देना और ये भगवान का एक अपना गुण है अब तब सारे आ, ऐरावत ऐरावन बाकी सारे वस्तु बाहर प्रकट हुए तत्पश्चात अंदर से लक्ष्मी देवी हाथ में वरमाला लेके आई लक्ष्मी देवी बाहर आने के पश्चात एक एक असुर को देवता को ऋषि मुनि को देख रही थी विश्लेषण कर रही थी कि सर्व संपन्न कौन है नूनम तपो यश न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित यज्ञ न निर्जय स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रे तो बडा सुंदर तीन श्लोको में लक्ष्मी देवी का विश्लेषण है अगर कोई आदर्श स्वामी को आप अपने जीवन में ढोगे आदर्श संबंध ढूढणे जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्यकिस जगत मे कोती परिपूर्ण नाही है नो इज परफेक्ट तो देख रहे थी नूनम तपो एक को देख के बोलती अरे ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं इनको पति के रूप में ले लें क्या मन्यु निर्जेव लेकिन क्रोध भी बड़ा भयंकर वॉलकनों की तरह है नहीं भैया इनसे नहीं हाँ ज्ञानम कोचित तत्जन संगवर्जितम ये देखिए इनसे विवाह करें क्या बड़े ज्ञानी हैं ये लेकिन संगवर्जितम बहुत अटैच हैं भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है ऐसा करके एक-एक के गुण देखा दुर्गुण देखा गुण देखा दुर्गुण देखा तिस कोटी देवता और कोटी कोटी असुरों के बीच उनको एक व्यक्ति नहीं मिला जो परफेक्ट रिलशनशिप के योग्य है परिपूर्ण संबंध के योग्य एक व्यक्ती नाही मला इलिये इस श्लोक के माध्यमसे लक्ष्मी देवी हमको ज्ञान दे रही है की इस जगत मे मनुष्यों के अंदर आप परिपूर्णता की अपेक्षा मत करो और फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ जिसके साथ भी संबंध स्थापित करोगे इस बात को अपेक्षा करो कि उनके अंदर कई कई कमियां होंगी यह जगत का नियम है तो इसलिए स्वामी के अंदर पति पत्नी के अंदर पुत्र के अंदर पिता के अंदर माता के अंदर मित्र के अंदर सुहूत के अंदर चाहे जितने भी वर्ग के श्रेणी के संबंध इस जगत में होंगे वो हर प्रकार के अपूर्ण तत्वों से कमियों से पूरी तरह सिक्त होंगे इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको परफेक्ट रिलेशन मिलेगा तो इसलिए परफेक्ट रिलेशन किसके साथ संभव है वहां निकलते हैं नारायण भगवान और लक्ष्मी देवी जाकर वरमाला उनको पहना देती है और तत्थ पश्चात फिर लक्ष्मी देवी का अभिषेक स्वयंबर इत्यादि होता है और फिर अंदर से वारणी को हाथ अपने लेकर वो धन्वंतरी निकलते हैं अमृत को लेकर जैसे निकलते हैं सारे सुर असुर लड़ने लगते हैं और जैसे निकलते हैं सारा भूल गए अपना इतना समय का कसरत एग्रीमेंट सब भूल उठा के खींच लेते असुर लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और असुर लोग हाथ में ले लिए सबसे शक्तिशाली असुर उसको खींच लेते हैं तो कमजोर असुर सब कहने लगते हैं, नहीं नहीं, अन्याय है देवताओं को ही बांटना चाहिए क्यों क्योंकि क्यों, उनको नहीं मिला उस समय देवता सोचते हैं इतना दीर्घकालीन प्रयत्न हमारा विफल होने वाला है अब क्या करेंगे तब अचानक देखते हैं सर्वांग सुंदरी वहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक रूप मोहिनी मूर्ति का प्रकट हो जाता है उसको देखकर मोहिनी मूर्ति के रूप को देख कर, असुर लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन से अमृत के पीछे पागल है ये तो चलता हुआ अमृत है हाँ हम लोग मटके का अमृत को तो छोड़ो अभी अब फिर मोहिनी मूर्ति उनको बड़ा मोहक शब्दों से मोहित करके बिठा देती है और कहती है कि देखो ये बच्चों की तरह रोएंगे पहले उनको खिला देते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ हा। तो जाती है उनको बिठाते हैं और फिर बिठाते तो राहू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है राहू आके बैठ जाता है वेश बदल, बदल कर तो आके बैठ जाता है मोहिनी मूर्ति प्रेम से पिलाते पिलाते आती है राहु को देख के समझ जाती है अचानक इतने सुंदर रूप से विकराल सुदर्शन चक्र निकल कर, उसका धर, सर धड़ से अलग कर देता है तो आचार्य बताते हैं मोहिनी मूर्ति सब लोगों को सनातन काल तक इस अमृत का थोड़ा एडवर्टाइज करना चाहती थी तो जब उसका सर कट गया तो तब तक उतना अमृत का स्पर्श हो गया था वो अमर हो गया तो इसलिए कहा गया है कभी किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना मत करना सोच के कि उस वस्तु को प्राप्त करके आपको सौभाग्य मिलेगा अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषण अमृत पाकर राहु मरा और विष पाकर शिवजी अमर हो गए तो इसलिए किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पद को प्राप्त करके आप महान नहीं हो आपका सामर्थ्य आपकी ताकत आपकी औकात कितनी है वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आपको सुयश मिलेगा या आप बर्बाद हो जाओगे तो इसलिए यहाँ पर देवता और असुरों का युद्ध आगे दिया गया है और फिर मोहिनी मूर्ति कैसे शिव जी को भ्रमित करती हैं और शिव जी अपने सभी भक्तों के सामने भ्रमित हो जाते हैं इसका वर्णन आया है फिर मनवंतर में स्वतर ऋषि मुनि मनु मनुपुत्र इंद्र ये क्या करते हैं अलग अलग जो मैंने ना कैबिनेट के लोग, ये कैबिनेट के लोगों का केंक्शन क्या है? जो लोग अलग अलग करते क्या हैं और तत्पश्चात बली महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं और उनसे शक्ति स्वीकार केले के छल करते के वामन देव वामन आकर उनसे तीन पग भूमि मांगते हैं शुक्राचार्य मना करते हैं लेकिन फिर भी वो कहते नहीं हम देंगे बलिर एव गृहपतिर कुलाचार्य भाषित हाँ तूषणी बभूव वो सोचे यार ये कैसे पहले तो इन्होंने कहा था कि विष्णु को देना चाहिए अब कह रहे नहीं देना नहीं गुरोरपे अवलिप्त कार्या से कार्याम अजानत उत्पत्त प्रतिपन्न परित्यागो विदीय अगर गुरु कुछ बोले और उसका कार्य कुछ और हो, तो उसको हो्याग कर देरती सब कुठ मान मा तीसरा पग का रखु पोचे तब आत्मसमर्पण करते हुए बली महाराजने आपण सर्वस्व समर्पित करुण पाठसे बाध लिया सभी उन्हेही समाज के सामने समने परिहास किया गया। और तब वो अपने हाथों से भगवान आपण देव के सामने आत्मसमर्पित हो और कहते हैं कि वास्तव में आपने मेरे साथ जो कियातम मन्य दंडम अर्हत मारपितम यमन माता पिता भ्राता सुहशांती आपने हमारे साथ जो किया आज तक इतिहास में कभी किसी कसीने नाही तर फर शुक्राचार्य देख कर बोलते हैं, आ, भगवान श्री विष्णु वामनदेव जब ऐसा कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, कि ब्रह्मा जी आ, भगवान आप ऐसा कैसे करते हो आप पा अश्ती सरम प्रदाय की को थोडासा अगर जल प्रदान करे तो आप संतुष्ट होते हो इनोने तर ब्रह्मांड समर्पित करीस बंदी बना लिया उचित नाही तो ब्रह्मा जी ॲडवोकेट बन गए, बलि महाराज के लिए, केली भगवान कहते हैं, पाच कारण मे कार्य सबसे पहिला नास्तिकता विनष्ट करने, जब कोई बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उसको लगता है, भगवान की सत्ता से म परे हिखान चांता ही बलि जैसा अशीमित मात्रा मे शक्ती रखने वॉले व्यक्ती कोणी भी, भी कुचल सकता हुसरा मानव जीवन का सम किसमे देना चांगले कभी कभी लोग पैसे कमाने में इतना समय देते हैं, कि उनको लगता है भक्ती वक्ती फिजूल की हैं, सत्संग में क्यों समय दें? तो भगवान कहते हैं, मैं दिखाना चाहता चता बली महाराज जितना लोग कमा सकते हो क्या बली महाराजने इतना कमाया दुन्या का सबसे बडा करोडपती बना एक झटके मे कंगाल बना द्याल सम समय पर सत्संग करते राहना नाही तर कब लात मारुगा खटिया खी करदू कोण भरोसा नाही तीसरा कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि नम्रता ही भक्ति का आधार है कि जो व्यक्ति नम्र होगा वो नम्र भक्त के सामने मैं संतुष्ट होता हूँ तो बली महाराज के मन में अहंकार आ गया कि मैं कितना कमाया हूँ और मैंने कितना सत्ता प्राप्त किया है मैं इतना बड़ा पूरे ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ तो उसको मैं नम्र करना चाहता था तो सुदामा जी सुदामाजी भगवान नम्र किये सुदामा जी को अहंकार हो गया अपनी गरीबी का मैं कितना गरीब हा मुसे गरीब कोई नहीं, आय एम द poorest, तो मिथ्या अहंकार भी अलग अलग फ्लेवर में आता है तो गरीबी का भी अहंकार हो सकता भगवानने काम्र बनना पडेगा कैसे करोडपती बना के सुदमा करोडपती बना के नम्र बना और आप बोलो भगवान मुझे बनाव ना वैसेही सुदामा टाइप हमको भी नंबर बना वो नहीं बनाएंगे आपको जहां चाहिए वहीं बनाएंगे चौथा कहते हैं मैं बली महाराज के सहिष्णुता का गुणगान कराना चाहता था कितने सहिष्णु है हाउ टॉलरेंट ही और पांचवा मैं यह दिखाना चाहता हूं कि भगवत भक्ति करके कभी किसी का लॉस नहीं होगा मैं सुतल लोक में जाकर उनका दास बन गया और उनकी सेवा में लग गया आगे इस तरह से ये पूरी कथा आती है बली महाराज के आत्मसमर्पण का तत्पश्चात मत्स्यावतार का वर्णन आता है किस प्रकार मत्स्यावतार के रूप में वेदों को संरक्षण दिए और फिर आठवें अध्याय के पश्च आठवें स्कंद के बाद अब नवे स्कंद में छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएँ हैं हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे तो वैवस्मु वैवस्वत मनु का वर्णन आ रहा है ब्रह्मा मरिचि कश्यप विवस्वान वयवस्वत मनु फिर श्रद्धा का एक पुत्री हुई तो वास्तव मे क्या हुआ वैवस्वत मनु या श्रद्धा देव मनु उनकी पत्नी श्रद्धा तो ऋषी मुनिओ सेने प्रार्थना की की हमको पुत्रायन पत्नी कोत्री चि पत्नीने गोपनीय रूपसे पुत्री की कामना करली फिर पु वयवस्पत मुधित हो गे अरे हे क्या पु का आशीर्वाद द्या पु का आशीर्वाद द्या पु नाही आपली व पुत्री बन गेकन बाल कर वशिष्ठ ऋषी के आशीर्वाद से पु बन गे फिर एक दिन व जा रहे थे। एक अंबिका वन में और शिवजी पार्वती जी के साथ थी तो पार्वती उनसे बहुत भड़क गई कि आप कैसे प्रवेश किए उनको श्राप दे दिया कि आप पुत्री बन जाओ स्त्री बन जाओ तो फिर शिवजी से प्रार्थना करने लगे प्रभो कुछ करो तो शिवजी ने वरदान दे दिया ठीक है आप एक महीने पुरुष रहोगे एक महीने स्त्री रहोगे ऐसा उनको वरदान दिया तो राज्य में बड़ी अद्भुत घटना घटी उस राज्य को एक महिने राजा मिलता था, एक महिने रानी। वो जो बदलते थे तो फिर आगे अलग अलग जो इनका वर्णन रहा है फिर इक्ष्वाकू उनके पुत्र हुए फिर नृग हा और सारी दिष्ट धृत ॲसे अभि हम येतो चर्चा करेंगे प्रश्रुद्ध प्रश्रुद्ध एक बार एक गाय के रक्षा करते करते उनको लगा ये गाय है एक टाइगर है शेर है और गलती से गलतीस बाण लेकिन गाय था तो वशिष्ठ ने उनको अभिश्राप करत्पश्चात पलन कर दिया। और उपालन करके भगवत भक्ती को प्राप्त कि फर एक शारयाती वायवस्पत एक, एक और पु का नम है और शारती का विवाह हुआ और तब उनकी एक पुत्री हुई सुकन्या तो सुकन्या एक बार जाकर एक ढेले के ऊपर मिट्टी के ढेले देखकर उनको लगा यहां कुछ है और हाथ डाला लेकिन वास्तव में एक ऋषी थे ऋषी बाहेर आकर भडक गए, तो गुस्सा होे हे सोच करणे आपली पुत्री को दे और फिर वो बहुत वयोवृद्ध थेन फिरभी वह संपन्न कियापश्चात बडे प्रेमसेवा से की औरंगे अश्विनी कुमारोस प्रार्थना की अश्विनी कुमारने पती कोर नवयवन बना द्यार फिर उनको स्वीकार प्रकार उका जो वंशज मेक थे रेवत रेवत आय काकुडमी काकुडमी की पुत्री का नम था रेवती और वो वेवती बलरम जी से विवाह की फिर शारती कैवंशो में आय नभग नभग के पुत्र हुए नाभग और नाभग के जो आगे आय अम्बरीश महाराज और अम्बरीश महाराज और द्रवास मुनि के बीच जो घटना घटी आप जे ही है दुर्वास मुनिने केवल द्वादशी के व्रत कोणतं इतका बडा इश्यू बनाया है कि नहीं, छोटी-छोटी बातों को बे अभिश्राप मी देख के आपण पे होता इतर बडेवल पे नाही कमी तो अहो अनंत दासान महत्वम दृष्ट मध्यमे कृतागसो पियन राजन मंगल से अंत मे दुर्वास मुनि सर्टिफिकेट देश महाराज कोस्तव मेस दुर्वासा आ, अम्बरीश महाराज कोर मैं समझ सकता यह हैष्णव है क्यों? क्योंकि कर्मी योगी ज्ञानी हर प्रकार के आध्यात्मवादियो में वैष्णव ही एकमात्र श्रेणी है अंदर क्षमा करने की ताकत है यह क्षमा करने की शक्ति और सामर्थ्य अन्य कसी आध्यात्मिक वर्ग के अंदर नाही तर प्रकार व्षमा करते हैं। फिर मनु के छीक से निकलते हैं इक्ष्वाकू छीकते है छीकने आवाज उनका नाम नग हो इवाकू उनके भी सो पुत्र हुए पच्चिस को दे दिया कोश्चात्य पूर्व पच्चिस को। और बाकी तीन जो थे विकुक्षी निमी और दंडक तो विकुक्षी काम हुआ ससाद क्यो की उने गलती से एक खरगोश को खा तो खरगोश उनको भगा दिया राज्य से वशिष्ठ ने तो नवे में वशिष्ठ ऋषी बडे एक्टिव हैं कई कई जग बीच बीच में प्रवेश करते रहते हैं और फिर शशाद के तीन एक पुत्र थेर पुत्र इंद्रने आकडे का तुम बडे शक्तिशाली होडा कॉन्ट्रॅक्ट पे आते हो क्या तो इंद्रदेव पूरे ब्रह्मांड मेंढता राहता की कौन आकडे मी गाच वन बी वीजा मे कसकोक आय है कि नहीं, तो की तॉन्ट्रॅक्टिंग सब कॉन्ट्रॅक्टिंग पुरणा खेल है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तोको जाई कम नाही थेट इंद्रने कॉन्ट्रॅक्ट मे क्या च व्हॉट आर यर टर्म्स तो कहते इंद्र तुम अगर बैल बनोगे आपद्ध करूंगा तब मे फिर कॉन्ट्रॅक्ट स्वीकार करूंगा इंद्रा बापरे तो मुझे ही करने पे तुला हुआ है। तब वो बैल बन गए, इसलिए उनका गेले इंद्रवाह काकुस्थ अर्थात ऊपर बैठे अर्थात असुर कोर पूरंज के आगे अनेना पृथु विश्वगंधा चंद्र फलना फलना चलते चलते ये आगे इतना बडा परिवार है और ये सब सुखदेव गोस्वामी इतके बडे वैरागी सब का न याद रखे है हा आरिवार के लोगों को परिवार केद नाही सुखदेव गोस्वामी कोवल वृंदावन मेगो काम याद है इन सब रैंडम लोगों का भी नाम याद है। लेकिन इनका नाम क्यों आया है क्योंकि इन्ही के वंशसे जुडे हुए कई महान महान वैष्णव भी प्रकट हु तो एक एक करके पूरा इनका डिटेल बता रहे हैं अब तब फिर शौभरी ऋषि का उनकी कथा आती है कि शौभरी ऋषि जो प्रकट हुए अब मछली को देखकर उनका मन भ्रमित हो गया यह एक और अलग ही कथा है हा ऐसा बेने की किचन में कि यहां पर बैठे सरोवर के अंदर और वो भ्रमित हो गे बाहेर निकले मांधाता महाराज को बोले पुत्रियों के विवाह करना है मानधाता महाराज बोले अरे बाप रे इनसे कॉन विवाह करेगा ओ बोले मैं क्या बोल सकता हा मेरी पुत्रियां जो स्वीकार करें वो चॉइस वो करेंगी.. शादी मुझे थोडी करनी बहुत चलाकी की तो ये समज गे शौबरी ऋषी य मे क्रूपता कोकछल कर का प्रयास करे तुरंत आपली योग शक्तियो से बडा सुंदर हो गे सारी पुत्रियों में मे हो गया किन कौन विवाह करेगा तब फिर आगे चले हरिश्चंद्र रोहित फिर आते हैं सगर महाराज और वो अश्वमेध यज्ञ करते हुए वो अश्व को कोले चले अश्व ने प्रवेश किया, कपिल देव के आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम मे व गे तो उनके साठ पुत्र भस्मीभूत हो गे फिर वायब होगा उनको ढूढ रेथे असमंजस फिर उनके उन अमशुमन तब फिर कपिल महाराज ने उनको का की भी गंगा जी कोठ हजार पूर्वज आपनर्जीवित होंगे तो दिलीप भगीरथ अर्थात संप्रदाय का मिशन जो है वो चलता रहता है एक जनरेशन जितना करसता करेगा जो नाही कर सकता आगे का जनरेशन करता गंगा जी को प्रकट कर भस्म मेसे पूर्वजोक पुनर्जीवित करणे का ये मिशन था ये एक जनरेशन में पूर्ण नहीं हुआ इसलिए संप्रदाय का कार्य भी कई कई जनरेशन तक चलता रहता है मिशन से बद्ध होना चाहिए, तो आगे चलकर इस तरह हुआ फिर फिरव प्रार्थना कि से, और फिर तब जाकर भगीरथने वास्तव मे गंगा देवी कोस्तव मे सफल होिवजीने आपण जटाओ्या धारण किया, किया। तत्पश्चात आगे हे हुआ भगीरथ स्याय सुदस सुदस्याय सौदस सुदस्य। हां सौदस भी कथा बिल्कुल हटके है इनके ये एक असुर का वध कि उस असुर के भाई ने इनके घर पे कुक का रूप में वो घुस गए, किचन मे घुस उसका भाई और एक दिन वशिष्ठ ऋषी आकर बैठे है प्रसाद पाने आय तो वो जो असुर था जो कुक के रूप में था, कुकिंग में आदमी का फ्लॅश बना द्या मांस और वशिष्ठ ऋषी देखे यार आदमी का मांस मुंबे खा रा अभि श्राप दे दिया को कि तुम आदमी काही मांस खाणे मे टेस्ट रखेगा तर उदे श्रापसे स्वभाव बदल ग मनुष्य का मांस खाने लगे और एक बार एक ब्राह्मण उसकी पत्नी भोग में लगे ती उनका मांस खाणे गे इसकी उनको अभिश्राप दे दिया, कि आप जब भी भोग करने जाओगे आपकी जावगे हो जाएगी, तो वैसे उनके हाथ मित्र मित्र सह उनका एक आगे वंशज आते हैं, और वोबी अभिश्राप देणे जाते तर उनकी पत्नी उनको रोकलेती आहे की आपण नाही कर सकते तो उनके हाथ में जो जल होता वेळेस पॅरे गिरताय कलमश आता पडेगा कलमष पद खैरे आगे आय खंग महाराज एक क्षण भर मे जीवन सार्थक किया, सफल किया खटवांग महाराज के आगे आए दशरथ दशरथ से आगे आय राम लक्ष्मण फिर आय लवकुश इस प्रकार संपन्न होता है सूर्यवंश और सूर्यवंश संपन्न होने के पश्चात आगे आता है तो चंद्र वंश तो इसि चंद्र कैसे शीतलता आ गई, और फिर ब्रह्माजी अत्री अत्री के साथ सोम तो सोम ने भी गडबड किया, सोम ने बृहस्पती की पत्नी तारा कोहरण करलिया तारा कोहहरण करलिया बृहस्पती बडे आक्रोश मे आक्रमण कि तो फिर बृहस्पती के विरोधी शुक्राचार्य शुक्राचार्य सोम को सपोर्ट किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड गोर उनको वापस लेने आय तब तक तारा गर्भ होती थी फिर जबरदस्ती की अुत्र को दो, तो उनके पु निकले बुध जैसे बुध प्रकट हुए सोम और बृहस्पती दोन मे युद्ध छिडग्यास का पुत्र है तो मतलब कॉन्ट्रसी की कोई कमी ही नहीं है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब कला झगडे अभी स्टार्ट हुए हैं, हमेशा से हुए हैं, अलग अलग परिवेश में हुए हैं, तब फिर उनके आगे आते हैं, पुरुरव और उर्वशी उनकी कथा भी आती है और सत्यवती और रुचिका और तब जाकर जमा दाग्नी और रेणुका औरमे आसे हैं। परशुराम जी की कथा आतीय नवेकंद मे क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्रह्मेश्वर यथा प्रभा क्षमया आशु भगवान तुष्यंत हरिरीश्वर तो जी की कथा में, यहां पर जमदाग्नी क्षमा के विषय वर्णन करते कार्तिकीर अर्जुन का वध करणे पश्चातार क्षत्रिय का विनाश करते परशुरामजी और फिर पूर्व पूरव उर्वशिसे नहुष और फिर उनसे आते है ययाती और इस प्रकार से देवयानी शर्मिष्ठा और इनकी कथा आती है कि एक जब वो आ, स्नान करने वो लोग जाते हैं तो उनके केवल कपड़ों कपडो कोर झगडा जाता है और उस समय देवयानी और शर्मिष्ठा का जब विवाद होने लगता है तब उसके कारण वो अभिश्राप एक दूसरे को दे देते हैं। और महाराज याती की इच्छा होती है कि उनसे विवाह करे और उसको कर एक लंबी कथा चलती है जो कि नवम स्कंद में वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात आती है कथा दुष्यंत की और रादेव महाराज की की कॅसे रानतदेव महाराजने आपण तन मन धन एक करिक्षा मागणे केले आय हुय सभी लोगो के क्षुधा को भूख को मिटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और इस प्रकार रांतिदेव महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा संतोष है कि अपना सब कुछ समर्पित करके आपके लिए मैं अपना जीवन बलिदान करू तत्पश्चात नवम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण का विस्तृत वर्णन कीजिए कलो जिष्यमानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ताना सुपुण्योद्तनोत्तनुस्कर्णपीयूषे हां सत्कर्णपीयूषे यशस्तीथवे असोतार उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाे नवम स्कंदके अंत मे श्लोक आता हैन कृष्ण लीला का वर्णन सुनके के सत्कर्ण पीयूषे जब हे पीयूषरस भक्तों के कान के भीतर प्रविष्ट करके उनके करदय तक जाएगा सत्कर्ण पीयूषे यशस् तीर्थ वरे असकृत श्रोतांजली भीर हे कर्ण रंध्रो से सुनकर उपस्पृश्य जब स्पर्श होगा धुनुते शुद्ध हो जायगे कर्म वासनाम हर प्रकार के कर्म की से हम मुक्त हो जाएंगे. इस प्रकार होकार नवम स्कंद का अंत होता है, कि हैमत् भागवतम के नवम स्कंद के अंत में, भगवान श्री कृष्ण कस प्रकार दशम स्कंध में लिला करेंगे, इसका एक परिचय देकर नवम स्कंद समाप्त करते हैं सुदेव गोस्वामी